हम स्वामी विशुद्धानंद जी से प्रेम करते हैं अब ये जिससे प्रेम करते उससे हम प्रेम न करें तो हमारे प्रेम से ये प्रसन्न होने वाले नहीं जिससे हम प्रेम करते हैं उसका जो प्रेमी है उससे यदि हमारा प्रेम नहीं है तो हमारा प्रेम सफल नहीं होगा उदाहरण के लिए माता का प्रेम बच्चे में होता है बालक में होता है मर्यादा भी नहीं कि किसी माता से आप प्रेम करें सनातन संस्कृति के भी विरुद्ध है किंतु उस माता के भाई तुम छेड़ते क्यों रहते हो माई को एक बढ़िया सेट करो कभी बढ़ाते हो कभी घटाते हो क्या कह रहे तो किसी माता का बालक है उस बालक को आप स्नेह करें प्रेम करें गोद में ले लें स्नेह भरी दृष्टि से देखें वो भले ही माता आपको नहीं जानती आप उसको नहीं जानते इस बालक की माता कौन है लेकिन उस माता का हृदय सहज प्रफुल्लित हो जाएगा प्रसन्न हो जाएगा मेरे बालक के प्रति इन्होंने स्नेह प्रदर्शित किया उसका कारण यह है आप माता से भले ही प्रेम न करो लेकिन उसके बालक से प्रेम करो तो माता प्रसन्न है ऐसे ही भगवान के लिए श्रीमद् भागवत में कहा है बत्सलो ब्रज गवाम यदगद्रोह भगवान के लिए कहा सुखदेव जी ने बत्सलो ब्रज गवाम यदगद्रोह भगवान सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं ब्रज गवाम गायों से प्रेम करते हैं भगवान भगवान का गायों में अत्यधिक प्रेम है प्रेम का प्रमाण क्या है यदगद्रोह यदि गायों से प्रेम न करते तो भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर क्यों धारण करते तो गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ पर धारण किया है यह प्रमाणित करता है कि भगवान की सर्वाधिक प्रीति पूज्या गोमाता में हमारे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि हम भले ही ठीक से संपूर्ण देवताओं के प्रतीक के रूप में पंचदेव उपासन न कर पावे अथवा भगवान का अनन्य भाव से आराधन न कर पावें किंतु यदि इन पांचों देवताओं की आराध्या उपास्या भगवान की भी इष्ट देवता गोमाता की सेवा गोमाता की उपासना श्रद्धापूर्वक हम करते हैं तो इन देवताओं को अलग अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है इनकी प्रसन्नता सहज प्राप्त तो हो जाएगी क्योंकि सिद्धांत है हम जिससे प्रेम करते हैं उसका जो प्रेमी होगा उससे यदि हमारा प्रेम होगा तभी प्रेमी प्रसन्न होगा हमारे प्रेम से अब कोई ऐसा है कि उसका द्वेश है तो आप जिससे प्रेम करते हैं और हमारा उससे द्वेष है तो हम बिल्कुल आपसे प्रसन्न नहीं होंगे आपकी किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे कौरवों का भगवान कृष्ण के प्रति कम प्रेम नहीं था अरे भाई अपने रिश्तेदार के प्रति सबका प्रेम होता संसार में संधि का जो संबंध संबन्द है संबंधी वो बड़ा भारी संबंध माना जाता है दुर्योधन की पुत्री का नाम लक्ष्मणा और भगवान के पुत्र का नाम सांब सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी के साथ हुआ तो भगवान खास संधि लगते हैं दुर्योधन की खास संधि और संधि में भी कन्या पक्ष वाला जो होता है वो तो पुरानी सभ्यता के अनुसार भोजन नहीं करता पानी नहीं पीता बेटी के घर में कैसे खाएगा पिएगा लेकिन कहीं बर पक्ष वाला पहुंच गया लड़के का पिता पहुंच गया तो, तो उसकी खातिरदारी में गरीब से गरीब घर गर में भी चार छह तरह का साग बनाया जाता है उधर बुंदेलखंड क्षेत्र की तो परंपरा है कि संधि भले ही बीमार हो पर यदि धोखे से भी पहुंच गया तो उसको पूड़ी खानी पड़ेगी अरे राम राम समी को रोटी खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे रोटी पूड़ी खानी पड़ेगी ऐसी भी परंपरा रही है अब तो पता नहीं लेकिन ऐसी भी परंपरा रही है तो भगवान श्री कृष्ण के स्वागत में जो दुर्योधन ने तैयारियां की थी उसका एक कारण यह भी था कि समझी हैं हमारी लड़की के ससुर हैं तो उनके लिए तो स्वागत सत्कार की तैयारियां करनी ही थी और अतिथि वाले भवन में भगवान को रहने की व्यवस्था नहीं की थी दुशासन का महल जो दुर्योधन के महल से भी अधिक सुसज्जित रहता था क्योंकि दुशासन बहुत ठाट बाट से रहने वाला था इसलिए दुशासन के महल में ही भगवान के निवास की व्यवस्था रखी पर भगवान न तो दुशासन के महल में गए न दुर्योधन के महल में गए और सब भोजन सामग्री धरी की धरी रह गई भगवान ने उसकी ओर दृष्टि नहीं डाली और जब भगवान ने सभा में अपना प्रवचन किया शांति दूत के रूप में और उस समय दुर्योधन ने कहा कि आप मेरे रिश्तेदार हैं मेरे समझ लगते हैं भले ही पांडवों के पक्ष से आप उनके दूत बनकर आए हैं लेकिन दूत को इतना पक्षपात करने की आवश्यकता नहीं उसे तो संदेश सुना देना चाहिए भगवान ने कहा कि देखो तुम कितना भी प्रयास करो मुझे अपनी ओर आकृष्ट करने का खींचने का लेकिन हम तुम्हारी ओर कभी आकृष्ट नहीं हो सकते तुम्हारे स्वागत सत्कार से तुम्हारी इस दम्भपूर्ण विनम्रता से हम संतुष्ट नहीं हो सकते तुम्हारे स्वागत सत्कार से भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते भगवान ने कहा उसका कारण यही है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं उनसे तुम द्वेष करते हो हम पांडवों से प्रेम करते हैं और तुम पांडवों से द्वेष करते हो तो हमसे क्या प्रेम करोगे यदि हमारे प्रेमियों से प्रेम तुम्हारा नहीं है तो फिर तुम हमारे प्रेमी किसी भी अवस्था में नहीं हो सकते हो इसलिए यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यस्ता अनु समान अनु इसलिए जो पांडवों से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है और जो पांडवों से प्रेम करता है वह मुझसे प्रेम करता है ठीक इसी बात को हम गो माता के संबंध में घटित कर रहे हैं भगवान की सर्वाधिक प्रीति गोवंश में है गो माता में है इसलिए जो, जो गाय से प्रेम करता है गोवंश से प्रेम करता है वो भगवान से प्रेम करता है और जो गाय से गोवंश से प्रेम नहीं करता वो भगवान का भी प्रेमी स्वप्न में भी नहीं हो सकता इसलिए गो भक्त ही सच्चा कृष्ण भक्त है राम भक्त है शिव भक्त है गणेश भक्त है सूर्य भक्त है दुर्गा भक्त है गो भक्त ही सच्चा राष्ट्र भक्त है देशभक्त है यदि गोभक्ति नहीं है तो फिर हमारी जितनी निष्ठाएं हैं सब पर प्रश्न चिन्ह लग जाने वाला है तीनों देवताओं में भगवान की महिमा तो सिद्ध है कि नहीं अनेक पुराणों के अनुसार भृगुजी परीक्षा लेने गए तो क्षमा गुण के अधिकता के कारण भगवान श्री हरि सबसे तो श्रेष्ठ तो प्रमाणित हुए और वे भगवान किससे प्रेम करते हैं आह वे भगवान गो माता से प्रेम करते हैं को हरी है सम गौ को भगत क्षीरो दधि निज कियो को हरि सम को भगत क्षीरों दधि हरि वास किया को हरि सम गौ को भगत निज किया को हरि सम गौ गो भगत विरोधी निज किया सर्वोपरि गो लोक सतचित सुखदाई सर्वोपरि गोलो सतित सुख सुखदाई भूरी श्रृंग जा वेद में महिमा गाई भूरी श्रृंग जा वेद में महिमा गाई गो पुकार सुन धरे विविध अवतार सदाई गो प्रका हाँ, गोपुकार धरि सुने विविध अवताराय गोपुकार सुन धरे विविध अवतार सदाई गोपुकार सुनि धरे विविध अवतार सदाई गो सेवा आदर्श विविध विधि लीला गई गो सेवा आदर्श विविध विधि लीला गई दस चौबीस अनंत कहें सगुण रूप हरि ने किया दस चौबीस अनंत कहे सगुण रूप हरिने की को हरी सम गौ को भगत शीरो दधि निज वास किया को हरि सम गौ को भगत शीरो दधि निज वास किया भगवान के जैसा कौन गो भक्त है जिन्होंने स्वयं क्षीर सागर में ही अपना निवास स्थान बनाया सर्वोपरि गोलोक धाम को प्रतिष्ठित किया जो सच्चिदानंद स्वरूप है उस गोलोक में भगवान की पूजिया गौ माताएं ही प्रतिष्ठित हैं वहां भगवान तो उनके सेवक के रूप में हैं, वहां प्रधानता गौ माता की है इसलिए नाम भी गायों के नाम से है गौलोक ऋग्वेद में लिखा है यत्र गावो भूर श्रृंगा आयास बड़े बड़े श्रृंग वाली गायें वहां विराजमान रहती हैं। भगवान जब भी अवतार लेते हैं गो माता की करुण पुकार सुन करके प्रार्थना सुन करके ही भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और स्वयं अवतार लेकर के गो सेवा के आदर्श को स्वयं गो सेवा करके प्रकट करते हैं भगवान की अनेक गो भक्ति परक लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी ने किया है चाहे भगवान के दशावतार हों वे भी गोभक्त हैं और चाहे भगवान के चौबीस अवतार हों वे भी गोभक्त हैं और भगवान के अलग अलग भक्तों के लिए होने वाले अवतार अनंत अवतार वह के सब गो भक्त हैं ऐसे भगवान की अद्भुत गोभक्ति है इसलिए जीते अवतार भये भरे ही की बात कर ही मेरी है विभूति जग है तू जायो है जीते अवतार तार भय ही बात करी मेरी है विभूति जग हे तू जाओ है कि धर्म कर्म मूल है ब्राह्मण अनुकूलता हमें करमूल हरी गॉँ ब्राह्मण अनुकूलता करी गाय सेवा जे गाय को रिझायो है करी गाय सेवा जे य को रिझायो है को कहे है दस चौबीस को अनंत कहे को कहे कस चौबीस को अनंत कहे भय अवतार गाय हे तू आयो है आवे तार जीते गाय आयो है राम कृष्ण प्रगट मीना पूर्म आदि गुड़ एक राम कृष्ण प्रगट मी आदि कूर्म आदे एक उद्देश्य बस एक गाय गुण गायो है एक उद्देश्य बस गाय गुण गाए हैं जीते अवतार गाय की बात कही थे और ही की बात कही मेरी है विभूति जग तूफ जाओ मेरी है विभूति जग संपूर्ण भारतवर्ष उसमें उपासना का जो स्वरूप है वो हरिहरात्मक है हरिहरात्मक उपासना भगवान शिव की उपासना भगवान श्री हरि की उपासना और इनमें अभेद है शिव से विष्णुः विष्णु विष्णुश हृदय शिव शिव के हृदय विष्णु है और विष्णु के हृदय शिव है इनमें किंचित भी अंतर नहीं है एक ही है। और दोनों परस्पर एक दूसरे के उपासक हैं और एक दूसरे के उपास से हैं ये भी बात पूज धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव है वो कहते हैं यद्यपि ये दोनों ही गुणातीत हैं, लेकिन फिर भी सृष्टि के क्रम में गुणों को स्वीकार करते हैं भगवान विष्णु पालन के निमित्त सतोगुण को स्वीकार करते हैं भगवान शिव संघार के निमित्त तमोगुण को स्वीकार करते हैं इन गुणों का भी अलग अलग रंग है याज्ञिक लोग जानते हैं जो यज्ञ वेदी होती है उसमें जो तीन रंग किए जाते हैं उसमें सत्व सत्वरजतम ये तीन होते हैं तो सतोगुण का रंग कैसा माना जाता है श्वेत रजोगुण का लाल और तमोगुण का काला उत्तर देव का प्रतीक भी है वो त्रिवेदिया तो उसमें ब्रह्मा जी का लाल शंकर जी का काला विष्णु भगवान का श्वेत ऐसा होता है तो इन देवताओं का जो रंग है वो भी ऐसा ही होना चाहिए गुण के अनुरूप शंकर जी का रंग होना चाहिए श्याम काला और विष्णु भगवान का रंग होना चाहिए एकदम कपूर कर्पूर के समान गौर लेकिन उल्टा है कि नहीं नील सरो नील मणि नील नील धर श्याम लाज तन शोभा निरखी कोटि कोटि शत काम और शंकर जी कुंदु कुंद समे करुणायन जाहि दीन परने उम करुणयन जान पर कुंदु कुंद दर गौर सुंदर अंबिकापतिमीष्ट सिद्धिद कारुणिक कलकंजलोचनम नौमी शंकर मनंग क्यों अंतर है बड़ा सुंदर भाव दिया शिखर पात्री जी महाराज कहते जिस जो जिसका आराध्य उपास्य होता है उसका सब उसके गुणों का उसकी प्रकृति का सबका चिंतन करना होता तो भगवान शिव भगवान श्री हरि के सत्व गुण का चिंतन करते करते करपूर गौरम करुणावतारम करपूर गौरम करुणावतारम कर सार बुजगेन्द्र हार संसार सारम भुजेन्द्र हम सदा बस हृदय सदा वसत हृदय भव भवानी सहित नमा भवानी ध्यान करते करते कर्कूर गौर हो गए और ठाकुर जी भगवान शिव के श्याम गुण का तमो गुण का ध्यान करते करते शांताकारुजग भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदशम मेघवर्णम शुभांगीका कमलनयन योगिध्यान गम्यं वंदे विष्णुहर सर्वोकनाथ इसलिए एक दूसरे का ध्यान करते करते एक दूसरे के स्वरूप में परिणित हो गए। हरि हरात्मक उपासना कल ही स्कंद पुराण के पारायण में एक बड़ी सुंदर बात आई महाभारत युद्ध संपन्न हो गया धर्मरायुधिषि ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की हे लीला पुरुषोत्तम हे द्वारिकाधीश हे दीन बंधु हे परायण हे भक्त वत्सल हे शरणागत वत्सल हे पूर्ण पुरुषोत्तम आपकी कृपा से हम पांडवों ने इस महाभारत युद्ध रूपी महासमुद्र को ऐसे पार कर लिया जैसे गाय के बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे में स्थित जल को पार करने में कोई श्रम नहीं करना पड़ता ऐसे ही आंख मूंद के लांगते हुए चले जाते हैं ऐसे हम लोगों ने इस युद्ध को जीत लिया आपकी ऐसी ही कृपा सदा सर्वदा हम पांडवों पर बनी रहे भीमसेन बोले भैया जी आपका दिमाग तो ठीक है युदृष्टि से कहा अकेले सौ कौरवों का बध करने वाला भीमसेन इस महायुद्ध में अतुलित बल और पराक्रम को प्रकट करके दिखाने वाला भीमसेन जो आपका सहोदर ब्राता है उसकी प्रशंसा नहीं करते उसकी स्तुति नहीं करते गांडीवधारी पाशुपतास्त्र प्राप्त करके भगवान शंकर को संतुष्ट करने वाले खांडव को जलाकर अग्नि को तृप्त करके इंद्र के मान का मर्दन करने वाले सदेह स्वर्ग जाने वाले महाभारत युद्ध में अद्भुत पराक्रम प्रकट करके दिखाने वाले गांडीवधारी महाबाहु अर्जुन की प्रशंसा आप नहीं करते जिन नकुल सहदेव ने अपना सर्वस्व आपके चरणों में नौछावर कर रखा है बड़े बड़े पराक्रम प्रदर्शित किए उनकी प्रशंसा आप नहीं करते और एक रथ हांकने वाले की बड़ाई कर रहे हो हाँ ऐसे ही कहा हम अपने मन से नहीं करें सूत की जो सूत माने रथ हांकने वाला है ड्राइवर की प्रशंसा कर रहे हो जो अर्जुन का सारथी है इतने बड़े युद्ध में खाली बातें बनाते रहे कभी कोई हथियार नहीं उठाया एक बार उठाया भीष्म जी के लिए तो वो अलग बात है प्रयोग कहाँ किया इसलिए इनकी स्तुति हमको सहन नहीं हो रही है आप लोग कहेंगे इसका मतलब भीमसेन भगवान के भक्त नहीं थे नहीं महाराज भीमसेन बड़े भारी भक्त हैं बहुत भक्त हैं भीमसेन देखो भीमसेन का श्री कृष्ण के प्रति पूज्य भाव नहीं है उनका ये प्रेम तो खूब करते हैं लेकिन उनका भाव मेरा छोटा भाई है भगवान जब तो भीमसेन के चरणों में प्रणाम करते भीमसेन सेन उनको गले लगाते हैं मस्तक सुखते हैं दीर्घायु भव, सुखी भव ऐसा सिर पे हाथ धर के, के आशीर्वाद देते तो बोले देखो हमारी बड़ा नहीं इसकी बड़ाई कर रहे हैं, क्या करता है तो ज्यादा प्रेम होता वहां ऐसी बात बोली जाती है भगवान मुस्कुराने लगे और अर्जुन की त्योरी चढ़ गई अर्जुन ने कहा दादा आगे मत बोलना मैं भगवान का तिरस्कार सह नहीं कर सकता मैंने इनके विराट रूप का दर्शन किया इनकी महिमा तुम नहीं जानते हो सूत कहकर इनकी निंदा मत करो ये इनकी कृपा है जो हमको विजय मिली है भगवान ने कहा भाई झगड़ा मत करो हमें किसी के द्वारा स्तुति की आकांक्षा नहीं है ना आप झगड़ो ना आप झगड़ो झगड़ा हो रहा है कि विजय कैसे हुई तो हम तो हाथ जोड़ते हैं हम तो नहीं कहते कि हमारे कारण विजय हुई आप लोगों में ही चर्चा हो रही हम तो खाली खड़े खड़े सुन रहे हैं तो ऐसी स्थिति जहां हो जहां कलह की स्थिति विवाद की स्थिति बन जाए तो वहां किसी तीसरे पक्ष से फैसला कराना चाहिए झगड़े का हम कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे आप तो पक्षपात कर रहे हैं ये कहेंगे तो पक्षपात होगा इसलिए किसी तीसरे पक्ष के पास चलो जिसने सारे युद्ध को देखा हो वो सही निर्णय कर पाएगा तो सारे युद्ध को किसने देखा है घटोत्कच के पुत्र बर्वरीक ने देखा जिसका सिर भगवान ने युद्ध के पहले ही काट दिया तो बर्वरीक जो इस समय खाटू श्याम जी के रूप में विराजमान है बर्बरीक ने संपूर्ण युद्ध देखा है चलें बर्वरीक के पास चलें। बर्वरीक से भीमसेन बोले बहुत अच्छा आपने निर्णय किया बर्बरीक ठीक है वो तो हमारा पोता है हमारा बेटा घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा बर्बरीक हमारा पोता है वो बिल्कुल ठीक कहेगा वो पक्षपात नहीं करेगा बड़ो धर्मात्मा है हाँ और बड़ा पराक्रमी है उसने हमको भी चारों खाने चित कर दिया भीमसेन को भी परास्त कर दिया था बरबरी के चरित्राता है और परास्त ही नहीं कर दिया उठाकर उनको समुद्र में पटकने जा रहा था तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे पितामह हैं मेरे उबाए मैं तो पहचानता नहीं था बरबरी चरणों में गिर गया रोने लग गया ऐसा उस समय बरबरी ने कहा है अब मैं स्वयं समुद्र में कूद कर अपने प्राण दूंगा जलचरों का भोज्य बनूंगा क्योंकि संपूर्ण पापों का प्रायश्चित है किंतु माता पिता और गुरु इन तीन के अपमान का कोई प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं है दिमाग तो हवाई जा जी तेरे नाना रॉकेट रॉकेट जी कहा अम्मा खेत में आई है जा रख ले मुन्नी बीमार जो होने वाली है बीमार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 इनकी आज्ञा का पालन करो इनकी सेवा करो बर्वरी के पास गए ऐसे हैं बरिक मारा है। बरवरी के पास गए का आप बताइए किसकी कृपा से महाभारत युद्ध में जीत हुई विजय हुई बरवरी बोला बोला हमने तो किसी की लड़ाई देखी नहीं आप तो कहते थे कि हमको युद्ध देखने की बड़ी अभिलाषा है और आपको पर्वत के शिखर पर स्थित किया था कि सबकी लड़ाई देखो यहीं बैठ करके आप कैसे कहते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं हाँ बोले जो हमने देखा सो हम बता रहे हैं युद्ध में एक ही महापुरुष हमें दिखाई पड़े लड़ते हुए और न कोई हाथी न घोड़ा न सेना न फौज न पलटन कोई नहीं एक ही महापुरुष लड़ रहे थे पांडवों के पक्ष से वो कौन महापुरुष थे जब मैं उनकी बाईं ओर देखता था तो उनकी दस भुजाएं, पांच मस्तक डमरू त्रिशूल खटवांग धारी शिव दिखाई पड़ते थे और जब मैं उनकी दाहिनी ओर देखता था तो शंख चक्र गा पद्मधारी द्वारिकाधी श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। हर ये स्कंद पुराण द्वारकाधीश्री कृष्ण है हमें तो केवल यही लड़ते हुए दिखाई पड़े और कोई लड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ा फिर भीम से नोने लगे बोले देखो अब तुम हो तो हमारे छोटे भाई लेकिन अब पता चला है कि तुम छोटे होने पर भी सबसे बड़े हो तो मुझ अज्ञानी भीमसेन के अपराध को क्षमा करो भगवान ने भीमसेन को हृदय से, से लगाया तो हम यहां कहना यह चाहते हैं कि एक ही श्री कृष्ण दोनों स्वरूपों में दिखाई पड़ रहे हैं हरि रूप में भी दिखाई पड़ रहे हैं और हर रूप में भी दिखाई पड़ रहे हैं बाई और शिव रूप दिखाई पड़ रहे हैं दाहिनी ओप नारायण रूप दिखाई पड़ रहे हैं यह है भारतवर्ष की हरिहरात्मी का उपासना देखो शालिग्राम जी हैं शालिग्राम जी हैं उनको जलहरी के ऊपर विराजमान कर दो तो वो शिव हो गए अभिषेक कर दो रुद्राभिषेक कर दो और उनको ऐसे विराजमान कर दो तो शालिग्राम तो है ही है नर्मदेश्वर देखिए नर्मदेश्वर को बिना जलहरी के विराजमान करो तो वैशाली ग्राम है और जलहरी पर विराजमान होते ही शिव हो गए बाणलिंग हो गए शास्त्र के अनुसार हरि हरिहर ओरभेद शिवस् हृदय विष्णु विष्णुस् हृदय शिव और ये दोनों देवता गोमाता के भगत हैं हाँ जी दोनों देवता गोमाता के भक्त हैं विष्णु की गोभक्ति तो आपने सुनी ही सभी अवतारों में गोभक्ति है अब भोले बाबा की गोभक्ति भक्ति श्रवण कर लीजिए श्री शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ हुए अब तरे श्री शिव शंकर गोलोक में नील ऋषभ वै अवतरे श्री शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ वै अवतरे श्री शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ वै अवतरे ऋषियों के अपराध शंभु गो लोक ऋषियों के अपराध शम्भ गो लोक सुर भी देह प्रवेश वत्सुर भी ने जाए सुर भी देह प्रवेश वत्सुर भी ने जाए शिव बिन हकार देव गोलोक लोक सिधाए शिव बिन हाहाकार देव गोलोक लोक दिव्य सूर्य समुनील वृषभ गायन बिच पाए दिव्य सूर्य सम नील वृषभ गायन बिज पाये चक्रशूल अंकित वृषभ दान महातम विस्तरे चक्रशूल अंकित वृषभ दान महाम विस्तरे शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ हुए अवतरे माँ शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ में अवतरे श्री शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ हुए अवतरे श्री शिव शंकर करे गो लोक में नील वृषभ में अब पुराणों का चरित्र है एक समय की बात है स्कंद पुराण के नागर खंड का चरित्र है स्कंद पुराण के नागर खंड का ये बड़ा सुंदर चरित्र है बहुत भाव से बड़ी श्रद्धा से बड़े ध्यान देकर के सुने एक बार भगवान शिव लीला कर रहे हैं अत्यंत मनोहर स्वरूप धारण करके किशोर अवस्था है शारदीय चंद्र के समान अति अतिशुभ्र धवल श्री अंग कांति है कुंद इंदु और शंख के समान शुक्ल वर्ण है कंजदल विशाल नेत्र है आजानुलंबित भुजाए हैं जटामंडल तो विखरा हुआ है व्याघ्र चर्म लपेटे हुए हैं पर इतने सुंदर लग रहे हैं भोले बाबा कि करोड़ों करोड़ों कंदर्प का दर्प भी दलित हो रहा है कामदेव के मान का भी मर्दन हो रहा है ऐसा सुंदर भगवान शिव का स्वरूप और वे सहज भाव से बन में विचरने लगे मेरु पर्वत की उपत्यका में बन में विचरते हुए भगवान शिव को देख करके ऋषि पत्नियां अत्यंत आकृष्ट हो गईं और वे उनके पीछे पीछे चल पड़ी इस विलक्षण अवधूत के पीछे इतने सुंदर हैं ऋषि भगवान शिव को पहचान नहीं पाए इन्होंने कहा ये कौन सुंदर योगी है जो ऋषि पत्नियों को अपनी ओर आकृष्ट करके धर्म नष्ट करना चाहता है तो उन्होंने शंकर जी को श्राप दे दिया शंकर जी के सारे शरीर में ऋषियों के श्राप से भयंकर दाह उत्पन्न हो गया जलन तब त्राहीमाम त्राहीमाम करते हुए वे भागे क्या कौन बचावे कौन बचावे ऋषियों की ब्राह्मणों की शक्ति ऐसी है शंकर जी भी भागते भागते कहीं ठोर नहीं मिला तो भगवान शिव वे गोलोक पहुंचे और गोलोक पहुंच के भगवती पराम्बा सुरभि माता की स्तुति की शुरू माता की स्तुति की और कहा कि भगवान भगवती हम आपकी शरण में आए हैं ब्राह्मणों के अपराध से भगवान भी नहीं बचा सकते किंतु ब्राह्मणों में जो ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा है वो आपकी कृपा से है इसलिए ब्राह्मणों के अपराध से भी आप बचा सकती हैं। आप हमारे ऊपर कृपा करें बहुत सुंदर स्तोत्र है स्कंद पुराण का भगवान शिव के द्वारा गोमाता की स्तुति की गई है बहुत सुंदर स्तुति है केवल पांच ही श्लोक तो भगवान शिव के साथ हम लोग भी गो माता की प्रार्थना कर लें, स्तुति कर लें सृष्टि स्थिति विनाशान सृष्टि स्थिति विनाशान कर्य मात्रे नमो नमः नम मात्रे नमो नम यासमय भाव यां रसमेर्वै राप्यायसी भूतल राप्यायसी भूतल प्यासी भूतलम सभी लोग उच्चारण करें देवा संघान देवा संघान पितृणम वै गणन पितूम वै गणन सर्वसाज सर्वसिज्ञ मधुरा स्वादाइन मधुरा स्वादा त्वया सर्वं त्वया विश्वद सर्वं बलस्नेह समन्वितं बलस्नेह सवद्राणद्राण वसुना दुहिता तथा वसुना दुहता तथा आदिना चदाचावांचित सिावांच सिम धृतिस्व तथा तुष्ट तुम धृतिस्व तथा तो तुष्टि धृतिस्व तथा तुष्टि धृतिस्व तथा स्वाहां स्वाहा स्वधा तथा स्वाहा स्वधा तथा ऋद्धि तथा लक्ष्मी रिद्धि सिद्धिस्ता लक्ष्मी धृति कीर्तिस्ता मति धृति की तथा मती का महामाया काजजा महामाया श्रद्धा सर्वार्थ साधिनी श्रद्धा सर्वा भगवान शंकर कह रहे हैं हे भगवती इस सृष्टि की का पालन इसकी उत्पत्ति और इसका विनाश ये तीनों क्रियाएं आपके द्वारा ही होती हैं विश्व विश्व रूप गोसूक्त में वेद में स्पष्ट वर्णन है कि सारी सृष्टि ही गाय से उत्पन्न हुई है वो ये पृथ्वी स्वयं गो स्वरूपा है और जो कुछ पैदा होता धरती पर ही पैदा होता धरती से ही पैदा होता कि नहीं होता इसलिए सब कुछ गाय से ही प्रकट हुआ है गाय ही सबका पालन पोषण करती है गाय ही सबको धारण करती है और गौ माता ही संघार भी करती है संघार का कारण भी यही है हे भगवती आप सबकी करता हैं सबकी माता है सृष्टि स्थिति विनाश की करता हैं आप ही सबकी माता हैं संपूर्ण भूतल को अपने रस से आप्लावित करने वाली हो आप देवताओं को हव्य से तृप्त करती हो पितरों को कव्य से तृप्त करती हो सबको अपने दिव्य मधुर रसमय गव्य पदार्थों से आनंद प्रदान करती हो हे भगवती संपूर्ण विश्व में जहां कहीं बल और स्नेह है वो आपकी कृपा से ही देखिए बहुत ध्यान से सुने प्रायः जहां बल होता है वहां स्नेह नहीं होता है। और ऐसे भी दिखाई पड़ेंगे स्नेह तो है पर बल नहीं है पर स्नेह के साथ यदि बल हो तब तो कहना ही क्या है गोमाता की एक विशेष महिमा है गव्य पदार्थों का आहार करने वाले गोमाता की सेवा करने वाले उन्हें बल की प्राप्ति तो होती है पर वह आसुरी बल नहीं होता पार्श्विक बल नहीं होता उस स्नेह समन्वित बल होता है उस बल में स्नेह होता है उसमें प्रेम होता है उसमें दया होती है उसमें करुणा होती है उसमें परोपकार की भावना होती है सारे विश्व में जहां कहीं बल सात्विक बल और स्नेह प्रेम है वो आपकी कृपा से ही है तम माता सर्व रुद्राणम ग्यारहों रुद्रों की माता आप ही हैं। आठ बसुओं की आप पुत्री हैं क्योंकि बसुओं ने आपको पुत्री के समान पुत्री के भाव से स्वीकार करके आपका पालन किया है इसलिए आप उनकी पुत्री हैं और सूर्य नारायण ने आपको अपनी जीजी माना है रिश्ते अपने अपने जोड़े हैं सूर्य नारायण ने बारह आदित्यों ने आपको अपनी बड़ी बहन माना है इसलिए आप बारह सूर्यों की बहन हैं बड़ी बहन हैं और सबके मनोवांछित मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं आप ही धैर्य हैं आप ही संतोष हैं आप ही स्वाहा हैं आप ही स्वधा हैं, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी धृति, कीर्ति और बुद्धि कांति लज्जा महामाया ये सब तो आप हैं ही संपूर्ण पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि कराने वाले और प्रेम की सिद्धि कराने वाला वाली जो श्रद्धा है वो श्रद्धा भी आप ही हैं। गोस्वामी तो जी की बाणी कोई सामान्य थोड़ी है सात्विक श्रद्धा धेनु श्रद्धा को ही गाय कहा देनु तो गो सात्विक श्रद्धा धेनु श्रद्धा सर्वार्थ साधिनी गोमाता ने कहा इन ब्राह्मणों का ऋषियों का जो अपराध है जिससे आपके शरीर में दाह उत्पन्न हो गया है वो बिल्कुल शांत तो हो जाएगा आप मेरे भीतर प्रवेश करो भगवान शंकर ने कहा जैसी आपकी आगे सुरभि माता ने गौ माता ने मुंह खोला और भगवान शिव मुख मार्ग से उदर में प्रविष्ट हो गए मुख के मार्ग से और वो पेट में चले गए अब भगवान शंकर सुरभि गाय के पेट में जाकर गोलोक में छिप गए अब तीनों लोगों में हाहाकार मच गया बिना शंकर जी के काम कैसे चले संघार न होवे देखो जन्म का जितना महत्व है मृत्यु का भी महत्व है इस संबंध में बहुत लंबी चर्चा की आवश्यकता है यह संसार सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है सुखमय तो दिखाई पड़ रहा है हम इसमें अच्छा अनुभव कर रहे हैं इसमें मृत्यु का अवदान है परस्पर एक दूसरे का प्रेम बना हुआ है इसमें मृत्यु का अवदान है पाप से भय बना हुआ है इसमें मृत्यु का अवदान है स्वर्ग नरक आदि की व्यवस्था मृत्यु के कारण बनी हुई है तो मृत्यु जीवन का महान सत्य है और मानव जाति को प्राणियों को व्यवस्थित करने वाली परमात्मा की एक महत्वपूर्ण विधा है मृत्यु आप सोचो पैदे ही पैदा हो कोई मरे ही नहीं मृत्यु हो ही नहीं तो किसी का किसी से प्रेम रह जाएगा नवरात्रि का अवसर था एक देवी जी के मंदिर में बैठकर हम दुर्गा पाठ कर रहे थे तो एक ब्राह्मण परिवार की एक बुढ़िया आई देवी जी पर एक लोटा जल चढ़ा के उन्होंने कहा उस क्षेत्र की भाषा में कब तो हम नहीं कहेंगे उनके कहने का आशय ये था कि हे भुमानी माता अब तो हमारी माँ को ले जाओ हे भुमानी माता हे देवी मैया अब हमारी मताई को ले जाओ हम पाठ कर रहे थे हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसकी मां बीमार है वो भी वृद्ध थी माँ बहुत वृद्ध थी अब बेटी ही कम से कम पैंसठ सत्तर साल की थी तो मां तो नब्बे से ऊपर गई तो वो बेटी आई थी देखने अपनी मां को और देवी जी को जल चढ़ा के करते हे भवानी माता हे देवी माता मेरी म, मेरी मैया को ले जाओ मतलब जल्दी मर जाए बड़ा आश्चर्य हुआ रोंगटे खड़े हो गए माँ करी राम राम बताओ ये बेटी है और अपनी मैया के मरने की कामना कर रही स्वस्थ होने की कामना नहीं कर रही बाद में समझ में आया कि संसार ऐसा ही है घनिष्ठ से घनिष्ठ आपका रक्त संबंध ही कोई हो और बहुत लंबा बीमार पड़ गया तो कितने दिन तक रहोगे काम छोड़ के सब अपने अपने काम धंधे में लग जाते किसी का किसी से प्रेम नहीं ये तो तब है जब मरने वाली व्यवस्था कायम है आज यह बात सोचें संतान कह रहे भाई पिताजी और कितने जिएंगे सत्तर पचहत्तर के हो गए अब इनको जितने दिन है इनकी सेवा कर लो नहीं ऐसा यदि व्यवहार करें तो वृद्धाश्रमों की क्या आवश्यकता है जिन्होंने अपने जीवन में अपनी कमाई अपना सर्वस्व अपनी पूंजी लगा दी अपनी संतान के लिए एक अकेला व्यक्ति 25 लोगों का के परिवार का पोषण करता है और वो पच्चीस के पचास होकर के भी एक वृद्ध का पोषण नहीं कर पाते हैं यह संसार की व्यवस्था है वृद्ध को अपमानित और तिरस्कृत होना पड़ता है अब मौत होती ही नहीं तब क्या होता राक्षस हो जाते अभी तो आदमी डरता है कि भैया मरना पड़ेगा वहां भगवान के यहां जवाब देना पड़ेगा तो पाप पुण्य से डरता है अब मृत्यु का भय खत्म हो गया तो पाप पुण्य से डरेगा ही नहीं मृत्यु परमात्मा की बनाई हुई सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था है एक बार तो हमने मृत्यु के संबंध में बहुत समय तक विचार किया विचार ही करते रह गए मृत्यु के संबंध और हमको लगा कि मृत्यु और कोई दूसरी नहीं है साक्षात हमारे श्री रघुनाथ जी ही मृत्यु हैं। वे स्वयं मृत्यु बनकर के आते हैं वह हमारे ठाकुर जी ही मृत्यु बन करके आते हैं है। और ये बात पता चल जाए कि इस रूप में ठाकुर जी पधार रहे हैं तो मृत्यु भी महोत्सव हो जाएगा मृत्यु की यह स्थिति है इसलिए मृत्यु संसार का परम सत्य है भगवान शंकर के बिना हाहाकार मच गया और जो शंकर जी का कार्य है ब्रह्मा जी का काम बनाना भगवान का काम उसको व्यवस्थित रखना और शंकर जी का काम उसको मिटा देना ये तीनों काम चल रहे हैं जैसे कुलाल घड़ा बनावे ब्रह्मा जी चाक चला करके बना रहे हैं भगवान सुन ठोक पीट के उसको बढ़िया बना के आवा में धर के पका के ठीक कर रहे हैं और वो घड़ा जब शंकर जी के हाथ में जाता तो पटक के फोड़ देते हैं बस हो गया काम यही तो खेल है, है। इसलिए जग पे खन तुम दे तुम देहारे विधि हरी संभून जा वनवा के चाक को भी पेखन कहते हैं जग पेखन अतुम देखन हारे आप देख रहे हो और विधि हरी शंभु ये क्या है बारे बारे मने छोटे छोटे बालक और ये चाक है ब्रह्मा जी ने स्नान करके मिट्टी माटी का धोंदा बना के तैयार किया डंडा लगा के घुमा दिया उसको घूम गया अचाक और कुल्हर सरी तरह तरह के पात्र भरना शुरू हो गए भगवान उठाकर उनको ठीक ठाक करते हैं राम जी खड़े खड़े देख रहे हैं और वो बर्तन जैसे ही जाता है भोले बाबा के पास उठा के पटक देते फोड़ देते तो विधि हरी शंबु नचावन ये नचारे बारे छोटे छोटे बालक जैसे खेलते ऐसी भगवान की लीला है अनेक अर्थ हो सकते हैं विचार करने से तो बिना शंकर जी के प्रलय का काम रुक गया हाहाकार मच गया ये जगत निरानंद हो गया अब तो सब गए ब्रह्मा जी के पास ऋषि भी व्याकुल हैं देवता भी व्याकुल हैं, पितर भी व्याकुल हैं कहा भाई गलती तो आप लोगों ने की शंकर जी को श्राप दे करके खोज करो कहा है खोजते खोजते खोजते खोजते पूरे ब्रह्मांड में शंकर जी कहीं नहीं मिले तो बोले चलो अब तो गोलोक धाम चलो सब गोलोक धाम गए गोलोक धाम में जाकर के देखा तो भगवान शिव वह सुर भी गाय के पेट से जन्म लेकर नील वृषभ के रूप नंदी के रूप में भगवान शिव गायों के मध्य क्रीड़ा कर रहे थे अब तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान सब पहचान गए यही है भोले बाबा तो नील वृषभ हुए अवतरे प्रार्थना की सुरभि माता से कहा भगवान ने कहा ठीक है तो भगवान प्रकट हो गए दो रूपों में हो गए एक नंदी स्वरूप में और एक शिव स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए भगवान शिव के भी दाह को शांत करने वाली हैं गोमाता कौन ऐसा है जो भगवान शिव के दाह को भी समन कर सकती हैं तो कौन ऐसा त्रिविध तापित जीव ताप से तापित जीव है जो गोमाता का आश्रय ले गोमाता की सेवा करे और उसके ताप पाप संताप सदा सर्वदा के लिए शांत न हो जाए इस सबके पाप ताप संताप को दूर करने वाली पूजिया गोमाता हैं सुरभि माता ने कहा कि आपके बाहन के रूप में हम इन अपने पुत्र को नंदी को प्रदान कर रहे हैं नंदी स्वर भी शिव ही है इसका मतलब शिव ने ही शिव को धारण कर रखा है शिव तत्व को दूसरा कोई धारण कैसे कर सकता है शिव ने ही शिव को धारण कर रखा है बोलो नंदी स्वर भगवान की शंकर भगवान की और नंदी के पृष्ठ पर सदा सर्वदा भगवान शिव की स्थिति रहती है हमारा विदेशी जर्सी की बात हम नहीं कह रहे हैं भारतीय नस्ल का नंदी उसके यहां कंधे पर एक डिल्ला होता है टिल्ला उसको संस्कृत में ककुद कहते हैं डिल्ला कहते हैं ककुद कहते गाय का कुछ छोटा ककुद होता है और वृषभ का ऊंचा होता है आप दर्शन करो तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये भारतीय वृषभ भगवान शिव के स्वरूप को शिवलिंग को धारण करके चल रहे हैं साक्षात भगवान शिव उसके रूप में विराजमान रहते हैं ऐसा उनका दिव्य स्वरूप है गोलोक में गो माताएं अनेक स्वरूपों में सुशोभित हैं यह नाम स्कंद पुराण में तो है ही है यह नाम गर्ग संहिता में आए बहुत नाम आए हैं गर्ग संहिता में गोलोक गाए हैं नंदा नंदनी स्वरूपा कामनी सुमनसा सुशीला मेध्या कृष्णा प्रिया है नर्मदा धर्मदा धनदा दीर्घ सृंगा छांता तारा तोय सुपिच्छिका बामन लंब का दिनीला मनोरमा दुर्विशहिया गौरमुखी मुखी हरिद्रा सुनासा भिन्न वर्णा विनता गौरा है पंचवर्णिका अरुणा कुंडोधनी सुपुत्रादि सुपत्रिकादि चारु चंपिका सुदति जया भिनता सुर है इतने अलग अलग नामों से गायों के वहाँ स्वरूप विराजमान है एक और कथा है शिव पुराण की कथा स्कंद पुराण में शिव पुराण में थोड़ा भेद देकर के ये कथाएं प्रचलित हैं वृषभ ध्वज भगवान शंकर का नाम क्या है वृषभद्वज उनके ध्वजा पर झंडा पर नंदीश्वर का चिन्ह है वृषभध्वज वृषभक शिव पशुपति वृषवान कि वृषभधध्वज वृषभ शिव पशुपति वृषवान किओ वृषभध्वज वृषभ शिव पशुपति वृषवान ज वृष भिव पशुपति वृषवाहन भगवान शंकर का नाम पशुपति है पशु नाम पते नमो नम ये पशुपति क्यों है शिवपुराण में लिखा है ब्रह्माद्यास्थावरांता पशव परिकीर्तिता ब्रह्मा जी से लेकर के छोटी तृण घास तक सब बद्ध जीव ही पशु हैं और उन जीवों के स्वामी भगवान शिव हैं इसलिए उनको पशुपति कहा जाता है तो पशुत्व से मुक्ति कैसे हो बोले पशुओं के पति की उपासना करने से जीव का पशुत्व समाप्त होता है उसे शिवत्व प्राप्त होता है इसलिए महाराज जी वेद में लिखा है तदेतत पाशुपत व्रतम पशुपाश विमुक्षा उपनिषद में अग्निरीति भस्म वायुमीति भस्म जलमीति भस्म स्थल भस्म व्योमीति भस्म सर्वगुंह इदं भस्म मन एतांसि एकतांशी चक्षुंशी यस्मा भस्मंगा संस्पृशे तदैतत्तम पाशुपत पशुपाश विमुक्षा भस्मनांगानी संस्प्रशेत दिव्य यज्ञ भस्म हवन की भस्म को अपने शरीर में धारण करता है तदेतद्रतम वेद कहता ये व्रत है किसलिए पशुपाश विमुक्षणाय जीव के पशुत्व की मुक्ति के लिए व्रत का विधान वेद में किया गया इसलिए हमारे यहाँ विरक्त संतों में परंपरा रही है कि वे अवश्य विभूति धारण का नियम कुछ समय के लिए लेते कुछ महात्मा तो आजीवन विभूति धारण करते कुछ ऐसे महात्मा होते जो कुछ निश्चित समय तक विभूति धारण का नियम लेते हैं। हमारे पूर्वज पूर्वजी संपन्न योगिराज परम तपस्वी सिद्ध सम्राट श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा जो 150 वर्ष की आयु तक शरीर में विराजमान रहे और करीब पांच वर्ष मान सरोवर वशिष्ठ गुफा में विराजमान रहे पैंसठ वर्ष केदार के केदारनाथ के ऊपर विराजमान रहे सत्तर वर्ष से ऊपर हिमालय में ही रहे पहाड़ में रहने से पहाड़ी बाबा यह नाम उनका डेढ़ सौ वर्ष की आयु तक जीवित रहे जीवन भर भारतीय देसी गाय का धारूष्ण दुग्ध ही लिया और किसी भी प्रकार का आहार उन्होंने ग्रहण नहीं किया डेढ़ वर्ष की आयु तक विराजमान रहे इसके बाद घोषणा करके चौरासी कोष ब्रज का जरा भंडारा करके कार्तिक पूर्णिमा पर यमुना स्नान पूर्वक जीवित समाधि में विराजमान कभी बने हुए मकान में तंबू टेंट में नहीं गए वो, पेड़ के नीचे या गुफा में बनी हुई किसी चीज में नहीं गए तो पहाड़ी बाबा के संबंध में कहा जाता है कि आजीवन उन्होंने भस्म धारण किया अंतिम क्षण तक विभूति धारण किया उनके शिष्य श्री लक्ष्मणदास जी महाराज हुए द्वितीय पहाड़ी बाबा उन्होंने भी जीवन भर विभूति धारण किया हमारे महाराज जी ने भी कुछ काल धारण किया बाद में महाराज जी ने धारण नहीं किया पुराने संतों में परंपरा रही अध्यात्म रामायण में वर्णन है भगवान श्री राम ने चौदह वर्ष तक भस्म धारण किया भस्मोद्धुलित सर्वांगम राम जी ने चौदह साल तक जटा भस्म धारण किया और हम सोचते थे भगवान श्री कृष्ण थोड़े चटक मटक वाले ज्यादा हैं इन्होंने शायद भस्म धारण न किया होगा हम ऐसा समझते थे लेकिन हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कैलाश में जाकर शिव उपासना की है बारह वर्ष के लिए तो वहाँ लिखा भगवान श्री कृष्ण ने भी जटाएँ धारण की और अपने सम्पूर्ण शरीर में विभूति धारण की चिन्हित किया उसको तो तदेतद्रतम पशुपाश विमुक्षण आया नहीं मानना बहुत से महात्मा विभूति करते हैं वैष्णव भी धारण करते हैं शैव भी करते हैं, लेकिन प्रायः सिद्ध नहीं हो पाते क्यों नहीं हो पाते अब विभूति तो चढ़ाएंगे तमाखू खाना नहीं छोड़ेंगे तमाखू खाके डोल डाल जाएंगे श्रुति खाएंगे गांजा पियेंगे भांग पियेंगे चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे अफीम खाएंगे तो बोलो अब फिर बात बात में गुस्सा करेंगे क्रोध करेंगे झूठ भी बोलने लग जाएंगे तो फिर कहाँ से तुम चाहे विभूति लगाओ चाहे जो कुछ लगाते रहो सिद्धि कहाँ से होगी? कोई बारह वर्ष तक अग्नि के अखंड सन्निधि में रहे महाराज जी कहते थे और विभूति धारण करे बस जीवन में सत्य सदाचार हो 12 वर्षों में वह मुक्त हो जाए उसे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा सिद्ध हो जाएगा, वो जिसको जो कह देगा वो हो जाएगा इतनी लेकिन हम लोग साधन करते हैं उसके साथ जो सावधानी रखनी चाहिए वो नहीं रखते हैं इसलिए जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता है। बहुत अच्छी चीज है विभूति धारण करना हम इसका समर्थन इसलिए करते हैं कि इससे तपस्या न चाहते हुए शुरू हो जाएगी अब सोचो हम खूब बढ़िया शरीर में विभूति चढ़ा में राख लगावे तो बढ़िया कपड़ा पे लोग हमको बैठने के लिए नहीं कहेंगे कि महाराज यहां के बैठी कोई दूसरा आदमी सटके हमसे बैठना नहीं चाहेगा उसके शरीर में राख लग जाएगी फिर तेल लगाना बंद हो जाएगा सावन लगाना बंद हो जाएगा और धूना पर बैठेंगे तो एसी कूलर में बैठना बंद हो जाएगा तो ये तपस्या के लिए जरूरी तप आरंभ हो जाता है और शरीर का शोधन के द्वारा होता है इसलिए भगवान शिव भस्मांग राय त्रिलोचनाय भगवान शंकर भस्मांग राग धारण करते हैं भस्म कांग राग तो तदेतत पाशुपतम व्रतम पशुपाश ये पशुपाश विमुक्षण का व्रत है ऐसा कहा गया एक समय की बात है भगवान शंकर कैलाश में बैठकर ध्यान कर रहे थे श्याम्भ मुद्रा में विराजमान थे उसी समय सूर्भि गाय का बछड़ा दिव्य वत्स आकाश मार्ग से अधर में खड़ा है और वो उसने अपने मुंह का झाग फेन शंकर जी की जटाओं पर गिरा दिया जैसे ही गिराया महाराज शंकर जी ऐसा नहीं है कि वो गाय का माहात्म्य नहीं जानते हैं पर गाय के माहात्म्य का बोध सारी सृष्टि को कराना चाहते हैं इसलिए भगवान शंकर ने थोड़ा क्षोभपूर्वक अपना तीसरा नेत्र खोला ये कौन है चार पैर वाला पशु जिसने हमारे मस्तक पर अपना जूठा डाल दिया अपने मुंह का फेन उगल दिया जैसे ही अपनी तीसरी दृष्टि शंकर जी ने खोली पहले सब गाय एकदम सफेद रंग की थी चंद्रमा के समान शंकर जी की नज़र पड़ते ही कोई चितकबरी हो गई कोई नीली हो गई कोई पीली हो गई पीली और हरी गायों का भी प्रमाण शास्त्र में एकदम सोने के जैसी पीली और हरी इस तुलसी के पत्ते के जैसी हरी गायों का भी वर्णन है काली गायें तो अभी भी दिखाई पड़ती हैं खैरी गाय दिखाई पड़ती हैं चित्तकरी गाय दिखाई पड़ती हैं जिन्हें स्थूल प्रसुति कहा जाता है संस्कृत में पर कुछ गायों के गण इस समय लुप्त हैं दिव्य लोकों में वे गायें स्थित हैं यहाँ उनकी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती तो शंकर जी की दृष्टि पड़ने से गाय रंग बिरंगी हो गई अब तो प्रसन्न हो गई गाय शंकर जी और शंकर जी उस समय ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि भगवान शिव आपने क्रोध व्यर्थ में किया है ये जगतधात्री भगवती गोमाता हैं आपकी दृष्टि पड़ने से इनके इनका रंग बदल गया है इनके अनेक प्रकार के रंग बिरंगी हो गई हैं अब इनके कोप को शांत करने के लिए इनकी स्तुति करो चंद्रमा में स्थित अमृत झूठा नहीं होता ऐसे ही यह वत्स जो हैं सोम के प्रतीक हैं और इनके मुख से गिरा हुआ झाग यह अमृत है इससे आपका अमृताभिषेक हो गया आपने अपने को झूठा कैसे माना जैसे बछड़े के पीने से गाय का दूध झूठा नहीं होता अमृत का संग्रह करके चंद्रमा उसे बरसा देता है ऐसी ये रोहिणी गायें अमृत से उत्पन्न हुई हैं और दूध रूपी अमृत को वर्षा देती हैं। अब तो शंकर जी ने सूर्भी माता की स्तुति किया और सूर्भि ने प्रसन्न होकर अपना बछड़ा शंकर जी को वाहन के लिए दे दिया शंकर जी बृहस्पध्वज हो गए उनका नाम बृस्पध्वज पड़ गया और भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम का उनको प्रधान गोपालक नियुक्त किया वे पशुपतिनाथ हो गए गायों के बीच में भजन करने के कारण वृष्वांक हो ऐसा भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप है इसीलिए सुर भी पिया वे दूध फूट परो झर नास भी पिया वे दूध फूट पर झर मुख समावे जाग शिव शिर डारो रे मुखना समावे जाग शिव शिर डारो है रुद्र की ओकोप नेत्र तीसरो प्रचंड तेज रुद्र की ओकोप नेत्र तीसरो प्रचंड तेज परोधेनु पर बहरंग करी डारो है परोधेनु पर बहरंग कर डारो है पर गई कछू सोम शरण प्रजापति बोध दिनो गई कछु सोम शरण प्रजापति बोध अमृत गौरूप दूध जूठ क्यों विचारो है अमृत गौरूप दूध झूठ क्यों विचारो है वायु अग्नि स्वर्ण सुधा उदधिपय न दूषित हुए वायु अग्नि स्वर्ण सुधा उदधिपय न दूषित हुए कही भेलु महिमा शिव पायो दुख भारो है कहीं भेलु महिमा शिव पायो दुख भारो दियो एक वृष बहू गाय धर्म वृष जान दियों एक वृष बहू गाय धर्म वृष जानी वाहन बनायो ध्वज वृष चिन्ह की नो है वाहन बनायो ध्वज वृष चिन्ह की नो ंक देव पशुपति पद दिनों पशुपति गोपालक हो रक्षा भार लिनो है वृषभ भाक देव पशुपति पद दिनों पशुपति गोपालक हो रक्षा भार लिनो गायन के बीच रहे भजन भाव भरे करें गायन के बीच रहे भजन भाव भरे करें गायन की भक्ति देखे महादेव की नॉ महा है गायन की भक्ति देखी महा कहाँ लोग बखान करें स्वयं वृषभ रूप धरें नंदीश्वर महिमा अपार यी नहाँ लोग बखान करें स्वयं वृषभ रूप धरें नंदीश्वर महिमा अपारसली चरित्र महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया तो इतनी हम निवेदन कर रहे थे कि पुराणों में यह बारंबार बात कही गई है कि भगवान शिव भगवान श्री हरि, भगवती दुर्गा भगवान सूर्य भगवान गणपति इंद्रादि देवता सबके सब गोमाता की सेवा करते हुए गो माता की उपासना करते हुए हमारे शास्त्रों में दिखाई पड़ते हैं इससे हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि यदि हम इन देवताओं की सेवा करते हैं किंतु देवता जिससे प्रेम करते हैं देवता जिसकी सेवा करते हैं उन पूजिया गोमाता की सेवा हम नहीं करते गोवंश के प्रति हमारी आदर बुद्धि नहीं है सेवा बुद्धि नहीं है तो निश्चित समझ लीजिए ये देवी देवता अपनी उपासना से भी संतुष्ट होने वाले नहीं क्योंकि हमने आरंभ किया था यहीं से कहना कि प्रेम का एक सिद्धांत है कि हम आपसे तो प्रेम करते हैं किंतु आप जिससे प्रेम करते हैं उससे यदि हमारा प्रेम नहीं है तो हमारा प्रेम व्यर्थ है झूठा है क्यों कोरा दिखावा मात्र है तो इसलिए अति आवश्यक है कि सबका हम सबका प्रेम देवताओं में है और देवताओं का भी प्रेम गोमाता में है इसलिए हम सबको गोमाता से प्रेम करना चाहिए श्री मुरारी बापू जी ने 2012 में गिरराज जी में हमारी सूर्यश्याम गौशाला में वहां के पवित्र परिसर में पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की सन्निधि में नौ दिन तक गो महिमा श्री मानस सुरधेनु विषय के ऊपर चर्चा की थी उस समय पूज्य श्री मुरारी बापू जी ने कहा कहते थे गाय से प्रेम करो गो माता की जय हो ये भी ठीक है जय हो गो माता की जय हो पर वे कहते थे अब जय हो जय हो तो बहुत कर लिया अब कहना चाहिए गो माता हमें प्रिय हो अब केवल जय हो नहीं गो माता हमें प्रिय हो प्यारी लगे अच्छी लगे क्योंकि जब तक गो माता हमें प्रिय नहीं लगेगी तब तक उसके प्रति हमारी आदर बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी उसके प्रति सेवा भावना हमारे हृदय में जागृत नहीं होगी इसलिए वे जय गो माता जय गोपाल इस कीर्तन को इस प्रकार कराते थे प्रिय गो माता प्रिय गोपाल। भक्त बसल प्रभु दीन दया प्रिय गो मा प प्रिय गोपा भक्त बसल प्रभु दीन दया प्रिय गो माता प्रिय गोपा प्रभु प्रभुदीन दयाल भक्त बसल प्रभु दी प्रबोदीन दया प्रिय गो महाराज की तीन हुई देवहूति और प्रसूति। का विवाह विवाह रुचि नाम के के के प्रजापति साथ साथ हुआ। के साथ हुआ। दक्षिणा देवी उनका संपन्न तोष भद्र शांति बृहस्पति इद्म कवि विभु सुन सुदेव रोचन यह बारह पुत्र उनके उत्पन्न हुए जो तुषित नाम के देवता कहलाए इन्हीं ने भगवान इन्हीं ने मनु महाराज की दैत्यों से एक बार रक्षा की थी श्री मनु जी ने अपनी मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ संपन्न किया और शत्रुपा के देवहूति के गर्भ से करदम जी ने नौ कन्याओं को जन्म दिया इन नौ कन्याओं का वंश भी अत्यंत पवित्र वंश हुआ करदम जी की नौ कन्याएं इनमें सबसे बड़ी पुत्री हैं कर्दम जी की कला इनका विवाह मरीचि के साथ संपन्न हुआ और कश्यप और पूर्णिमा नाम के दो पुत्र आपके उत्पन्न हुए ये कला भी उच्चकोटि की महासती हुई है पूर्णिमा के वीरज और विश्वक नाम के दो पुत्र हुए और एक देवकुल्या नाम की कन्या हुई जिसने तप करके भगवान के चरणों में निवास प्राप्त किया और वही कालांतर में भगवान के चरणों से गंगा जी के रूप से प्रकट हुई हुए देवकुल्या ऋषि कन्या है ये मरीचि की पोती है अनुसुईया भी करदम जी की ही बेटी है महासती अनुसुईया इनका तो बहुत ही प्रसिद्ध चरित्र है कि अपने पातिव्रत के बल से तीनों देवताओं को बालक बनाकर पल्ले में झुला दिया इन्होंने अपने पातिव्रत के बल से भगवती भागीरथी गंगा को चित्रकूट में प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया भगवती गंगा प्रकट हो गई अत्र प्रिया निज तपवल आनी साक्षात भगवती मंदाकिनी गंगा प्रकट होगी। इन अत्री ने अपनी पत्नी महासती अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा नाम के तीन पुत्रों को उत्पन्न किया साक्षात भगवान शिव ही दुर्वासा के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए और भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए ऐसा अद्भुत इनका चरित्र है और महाराज अंगिरा महर्षि का विवाह भी करदम जी की बेटी श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ और सिनी वाली कुहुराकर और अनुमति इन चार कन्याओं को जन्म दिया और दो पुत्रों को भी जन्म दिया महर्षि अंगिरा ने एक उतथ्य और दूसरे बृहस्पति जी उतथ्य जी का भी बड़ा अद्भुत चरित्र पुराणों में है और बृहस्पति जी तो प्रसिद्ध ही है महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं ये दोनों पुत्र स्वारोचुष मनवंतर में विख्यात हुए बृहस्पति जी का चरित्र तो बार बार लोग सुनते हैं पर उत्य जी का चरित्र कम लोगों को ज्ञात है वाल्मीकि रामायण में भी इनकी चर्चा है और महाभारत में तो विस्तृत चरित्र है महर्षि उत्य का ये महान ब्रह्मनिष्ठ महात्मा एक समय की बात है राजा मरुत यज्ञ कराना चाहते थे उन्होंने देव उन्होंने देवराज इंद्र के गुरुदेव बृहस्पति को यज्ञ के लिए प्रार्थना की बृहस्पति जी ने स्वीकार कर लिया और जब देवराज को पता चला तो देवराज इंद्र ने कहा कि आप देवताओं के गुरु होकर धरती के एक मनुष्य राजा का चक्रवर्ती सम्राट का यज्ञ कराएंगे तो हम देवताओं की गरिमा घट जाएगी आपकी भी गरिमा घट जाएगी आप मने कर दो महाराज बड़े लोगों का गुरु बनने में भी भारी खतरा है वो खुद तो गुरुजी की बात मानते नहीं गुरुजी को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं बृहस्पति जी ने भी सोचा भाई देवराज है बात माननी पड़ेगी बोला हम देवताओं के गुरु हैं पुरोहित हैं इसलिए तुम्हारा तुम मनुष्य हो तुम्हारा, तुम्हारा यज्ञ नहीं करा सकते कहा कोई बात नहीं फिर वशिष्ठ जी से पूछा वशिष्ठ जी ने पता बताया था कि वो यज्ञ बृहस्पति जी बढ़िया कराएंगे और कौन कराएगा बोले उनके भाई उतथ्य है वो भी उसी यज्ञ की विधि के ज्ञाता है देखिए प्राचीन काल में ये परंपरा रही है जो ऋषि जिस विशिष्ट विधि के ज्ञाता होते थे उन्हीं का आवाहन किया जाता था आज तो ऐसी स्थिति हमको कुछ आता हो या ना जा, आता जाता कुछ भी ना हो हमसे कोई कहे हम अमुक चीज करा दो बोले ठीक है हम करा दें अमुक पुराण की कथा कह दो हाँ बोले हम तो सब जन्म से ही अष्टादश पुराण पढ़ के आए कहनी चाहिए सभी पुराणों की कथाएं होनी चाहिए लेकिन यदि हमने उस पुराण को आद्योपात पारायण नहीं किया उसको देखा नहीं तो हमें अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए कितनी पवित्र परंपरा थी प्राचीन काल में श्रृंगी ऋषि ही विशिष्ट बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा क्योंकि उस विधि के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि थे इसलिए उनको बुलाएगा कुतथ्य जी कहाँ रहते हैं बोले तो अवधूत वेश में विचरते हैं काशी में रहते हैं काशी के बाहर रहते हैं गंगा के किनारे और काशी में भिक्षा करने के लिए जाते हैं पर उनका एक विचित्र नियम है काशी के नगर द्वार पर जब कोई मृतक शरीर उन्हें पहले मिल जाता है तो वे उस दिन भिक्षा नहीं करते लौट जाते जंगल में गंगा जल रह जाते हैं अब काशी के हर दरवाजे पर महाराज मरुत सूर्यवंशी नरेश मुर्दा लाके रखते एक दिन उत्तरी द्वार पर बैठे थे प्रातःकाल का समय था एक ऋषि अवधूत आए और मुर्दा देखकर वापस होने लगे समझ गए यही है महर्षि उतथ्य चरणों में पड़ गए बोले महाराज हमारा यज्ञ करा दीजिए पहले उन्होंने बहुत बचने की कोशिश की बाद में बोले ठीक है तुमने मुझे ठीक पहचाना मैं ही महर्षि उतथ्य हूँ इनका एक नाम संवर्त भी हुआ उत्य और संवर्त एक ही नाम यज्ञ तो करा दूंगा लेकिन हमारे भाई साहब बृहस्पति जी वो हमारे प्रति कुछ लाग डांट रखते हैं सब बातें पुरानी नहीं है भाई भाई का मनमुटाव भी बोले हमारे पिताजी के महर्षि अंगिरा के आश्रम पर भी अधिकार उन्हीं ने कर लिया देवताओं की पुरोहताई भी उन्हें ने ले ली हमको अलग कर दिया हमें कोई बात नहीं हम अपना मस्त होके बिचरते हैं भजन करते हैं कोई चिंता की बात नहीं हमारा हिस्सा हमको नहीं दिया तो नहीं दिया पर हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं है हम क्रोध करेंगे तो चाहे जितना बड़ा तेजस्वी उसको उसी क्षण भस्म कर देंगे इसलिए तुम राजा हो चक्रवर्ती राजा अपने अनुसार हमें मत चलाना हमारे अनुसार चलने की प्रतिज्ञा करो हम जैसा कहें वैसा मान लो उत्तर न दो तो हम स्वीकार करते हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है स्वीकार कर लिया अब जैसे ही स्वीकार किया बृहस्पति जी को पता चला कि यज्ञ तो महर्षि सम्वर्त करा रहे हैं जैसे ही महाराज पता चला तुरंत उन्होंने इंद्र को कहा देखिए आपने हमारा काम छिनवा दिया धरती पर इतना बड़ा यज्ञ होता उसका आचार्य मैं बनता तुम्हारी भी प्रतिष्ठा होती अब संवर्त कराएगा उ कराएगा ये तो बड़ा दुखी की बात है बहु दुखेर कथा अब चलना चाहिए तो फिर महाराज बृहस्पति जी पहुंचे मरुत के पास बोले देखो वो भाई जरूर है हमारा लेकिन बहुत दिन से पूजा पाठ कर्मकांड कराना छोड़ दिया है वो नहीं जानते हैं मैं ही करा दूंगा बोले आपने तो पहले हम तो आपसे ही कहा था आपने मना कर दिया तो हम क्यों आपसे यज्ञ कराएंगे अब तो उतथ्य जी ही हमारे आचार्य हैं मना कर दिया उतथ जी ने कहा बिल्कुल ठीक यदि तुमने स्वीकार कर लेता तुम्हें भस्म कर देता अब इसके बाद महाराज यज्ञ शुरू हुआ बृहस्पति जी ने कहा देवताओं से यदि मरुत राजा के यज्ञ में तुम लोग गए तो सबको मैं भस्म कर दूंगा अब देवता बिचारे आफत में क्या करें भईगत सांप छछुंदर केरी देवता नहीं आ रहे थे बृहस्पति के शाप के भय से क्योंकि गुरु विरोध नहीं कोई जगत राता उतथ्य ने कहा क्यों नहीं आ रहे हैं देवता बोले बृहस्पति मना कर रहे हैं उत्य ने संकल्प किया मेरी ब्रह्म शक्ति से बंध करके बृहस्पति के साथ संपूर्ण देवता यज्ञ मंडप में शिक्षण उपस्थित हो जैसे ही संकल्प किया बृहस्पति जी के संपूर्ण देवता बंधे हुए वहां उपस्थित हो बोले अपने अपने पीठ को अपने अपने भाग को स्वीकार करो नहीं तो सबको भस्म कर दूंगा सब देवता बोले जो आज्ञा बंधे हैं पहले खोल तो भाग के तो नहीं जाओगे बोले महाराज भाग के जा सकते हैं आपके सामने से जबरदस्ती की पूजा सब को अपने अपने भाग्य पर बिठाया यज्ञ आरंभ हुआ देवताओं बृहस्पति जी भी उनके तेज के सामने चुप हो गए शांत हो गए बोले देखो हमारे यहाँ यज्ञ बहुत बड़ा है भीड़ बहुत है और तुमको केवल खाने के लिए नहीं बुलाया लाखों ब्राह्मण और साधु सन्यासी यज्ञ में आते हैं इनको परोसने का काम देवताओं को संभालना पड़ेगा बिल्कुल ठीक महाराज मरुदगण परोसने का काम करते थे इंद्र को भी यज्ञ में कार्य दिया गया सब देवताओं को कार्य सौंपा ऐसा अद्भुत यज्ञ हुआ हाथी की सूढ़ के समान भारतीय देसी गाय के घी की धाराएं अग्नि के कुंड में हजारों साल तक गिरती रही अग्नि को अहंकार था कि मुझे मेरा पेट भरने वाला कोई पैदा नहीं इतना घी पिलाया कि अग्नि को अजीर्ण हो गया जिसे अर्जुन ने खांडवन जला कर वह अजीर्ण दूर किया कथाएं है महाभारत तो महर्षि संवर्त उतथ्य इनका भी बड़ा अद्भुत चरित्र है बोलो श्री उतथ्य जी महाराज की हविरभू भी देवभूति की कन्या है ये भी महासती हुई इनका विवाह महर्षि पुलस्त के साथ हुआ और उनके गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए महर्षि अगस्त और विश्रवा जी के दो पुत्र हैं महर्षि अगस्त और विश्रवा रावण ऐसा वैसा नहीं था अगस्त जी महाराज उसके खास ताहू जी लगते थे खास ताहू जी बिश्रवा के बड़े भाई हैं अगस्त जी इसलिए ओ कुल पुलस्त करनाती शिव बिरची पूजो बहुभा उत्तम कुल पुलस्त करनाती और एक विशेष बात हम कहना चाहते हैं आप लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य होगा आपको लगेगा शायद हम पहली बार सुन रहे हैं रावण जितना बड़ा शिव भक्त था उतना ही बड़ा गोभक्त था रावण रावण गोभक्त था आप लोग कहेंगे कहा लिखा है प्रमाण प्रमाण चाहेंगे ना कहा लिखा है आपको प्रमाण चाहिए तो श्रीमद वाल्मीकि रामायण के उत्तर उत्तरकांड में देखिए जहाँ रावण की दिग्विजय यात्रा का वर्णन है वहाँ महाराज जी लिखा है कि एक स्वर्ण में रथ पर आगे आगे रावण की पूजा चलती है मंदिर चलता है स्वर्ण में भगवान शिव का लिंग चल शिवलिंग चलता है और वो जहाँ भी कहीं युद्ध करता उसके पहले एक हजार कमलों से भगवान शिव का अर्चन करता है रुद्राभिषेक करता है और भगवान शंकर से आशीर्वाद प्राप्त करके तब युद्ध करता है वर्णन वर्णन है उसी प्रकरण में वर्णन है कि जब रावण यमलोक के के के ऊपर आक्रमण करने लिए लिए गया गया यमराज को जीतने भगवान शिव का पूजन उसने संपन्न किया जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे गाय दिखाई पड़ी शुरू ही गाय दिखाई पड़ी महाराज जी पढ़ने योग्य प्रकरण है वहां रावण रथ से उतर गया है उसने मुकुट उतार दिया है पदत्राण उतार दिए हैं साष्टांग गो माता को प्रणाम किया है सुरभि माता की प्रदक्षिणा किया है स्तुति किया है और सुरभि ने प्रेम भरी दृष्टि से देखा है और आज का वह युद्ध इतना भयंकर युद्ध हुआ कि साक्षात मृत्यु के धिष्ठात्र देवता यमराज को भी युद्ध में पराजित होना पड़ा ब्रह्मा जी ने जो काल दंड दे रखा है यमराज को जिसको यमदंड कहते हैं जब यमराज ने अपने हाथ में यमदंड लिया है वाल्मीकि रामायण में वर्णन है उस समय सारी सृष्टि कांपने लगी लगा आज रावण का अंतिम क्षण आने वाला है उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए ब्रह्मा जी ने कहा मैंने इसे बहुत लंबी आयु दे रखी है धर्मराज ये किसी देवता के हाथ से मारा नहीं जा सकता नहीं मारा जा सकेगा ये भी मेरा वरदान है और यमदंड का प्रयोग किसी के ऊपर किया जाएगा वो बच नहीं सकता ये भी मेरा वरदान है तो हम तो दोनों तरफ से आफत में पड़े हैं इसलिए इस यमदंड की मर्यादा भी रखो और मेरे मैंने इसे वरदान दिया है उसकी मर्यादा भी रखो यह गोमाता का आशीर्वाद प्राप्त करके आया है इसे तुम जीत नहीं सकते हो इसलिए अंतर्धान हो जाओ ब्रह्मा जी के कहते यमराज अंतर्धान हो रावण की गो भक्ति आज के इन राक्षसों की तुलना रावण से करना कंस से करना ये भी मूर्खता है आज के जे गो विरोधी राक्षस ये रावण और कंस से भी गए बीते भी भीते तो वेदज्ञ थे अच्छे थे थोड़ा ही उनमें चरित्र में दोष आ गया था पर ये तो क्या कहें अब हम इन शब्दों में कहें अजामिल का नाम बहुत आता है पातकियों में पर यदि अजामिल आज उपस्थित हो जाएं तो आज के ये पापी अजामिल से भी करोड़ों गुना अधिक वजनदार हैं इनका खान पान विचार व्यवहार सब कुछ अशुद्ध है क्या कहें अब हम ईमानदारी से ये मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं मनुष्य कहलाने लायक बात रामराज जी की करते हैं और आधुनिक कटी घरों के लिए लाइसेंस जारी करते हैं यह दम्भी हैं, ये पाखंडी हैं और ये जनता का दुर्भाग्य है कैसे गो विरोधियों का वे चयन करते हैं हमारी प्रार्थना है संपूर्ण भारतवर्ष के भारतीय आस्तिक समाज से राष्ट्र भक्त समाज से हमारी प्रार्थना है कि आपने अनेकों बार अनेकों सरकारों को चुना है अनेकों नेताओं को चुना है एक बार अपना मतदान गोमाता के लिए कर दीजिए गोमाता के लिए मतदान का तात्पर्य है भीतर से पक्की प्रतिज्ञा करिए निश्चय करिए हमें किसी पंथ किसी दल किसी व्यक्ति किसी जाति से किसी धर्म से प्रयोजन नहीं है जो संकल्पबद्ध होगा गोरक्षा के लिए गो संरक्षण और गो संवर्धन के लिए उसे ही हम अपना मताधिकार देंगे अन्यथा हम अपना मताधिकार नहीं देंगे ऐसा संपूर्ण समाज निश्चित कर ले महाराज एक ही बार में गोवध बंद हो जाए गाय नहीं बोलती पर यदि आप सच्चे अर्थों में गोपुत्र हैं गोवत्स हैं तो आपको गाय की तरफ से बोलना पड़ेगा भारत जी ये भी बड़ा गोभक्त है वहां श्रीलंका में एक शंकर जी हैं त्रिंगमाली त्रंकुमाली ना कहते हैं कहतेमाली वे ही शंकर जी है जिनकी रावण नित्य पूजा करता है। बड़ा अद्भुत स्वरूप है त्रंकुमाली का वहां समुद्र इतना इतना स्वच्छ है कि हमने इतना निर्मल जल कहीं देखा नहीं एकदम नीचे तक का के कण दिखाई पड़े नीला जल तो कहते हैं कि जब भगवान ने रावण का बधकीय विजय प्राप्त कर ली तब ऋषियों ने कहा है कि रावण शिव भक्त था गोभक्त था भले ही दुराचारी राक्षस हो गया था आपने संपूर्ण देवताओं के सृष्टि के हित के लिए यद्यपि लेकिन उसके बध से जो पाप लगा उसका उसके प्रायश्चित के रूप में आप यहां भगवान शिव की उपासना कीजिए उस समय संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान श्री राम ने तृकुमाली भगवान शिव का अभिषेक किया है अरुण का दर्शन करके पूजन करके वो उस पाप से मुक्त हुए हैं तो वहां आज भी कहा जाता है कि ब्रह्महत्या हत्या सदृश पाप से मुक्ति त्रिंकुमाली भगवान महादेव का दर्शन करने से हो जाती बोलो भक्तवत्सल भगवान की विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए इडविडा के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम एडविड हुआ और दूसरी पत्नी बिश्रवा की केसनी हुई उस केसनी के गर्भ से रावण कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए ये भी महाराज जी करदम जी के देवताओं के वंश में है रावण वगैरा ये सब उसी वंश में है उसी खानदान में है महर्षि पुलह का विवाह करदम जी की पुत्री साध्वी से हुआ गति से हुआ और गति के गर्भ से कर्मश्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु तीन पुत्र उत्पन्न हुए महर्षि क्रतु का विवाह महासती क्रिया के साथ हुआ साठ हजार बाल ऋषि प्रकट हुए महाराज इनका भी बड़ा अद्भुत चरित्र है इनकी संख्या तो है साठ हजार बाल ऋषि ये सब विरक्त विरक्त धर्म का आश्रय लेने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं ये सब काषाय वस्त्र धारण करते हैं ऐसा महाभारत में लिखा है इसलिए जब सूर्योदय होता उसके पहले जो लाल रंग आता है और बालकिलो का प्रकाश है उनके श्रीअंग की कांति प्रकट होती है सूर्य का स्तवन करते हुए वे सामने आते हैं, कितने बड़े हैं वो इतने बड़े अंगूठा के बराबर एक ऋषि संख्या कितनी है साठ हजार आप सोचो कितने सुंदर लगते होंगे उस एक अंगुष्ठ के बराबर ही ऋषि उनकी जटा उनकी दाढ़ी मूछ उनकी सुंदर लंगोटी कमंडल दंड सब लिए रहते महाराज एक बार मरीची के यहाँ पढ़ रहे थे सब अध्ययन कर रहे थे गुरुजी ने कहा कि यज्ञ के लिए समिधा लेके आओ वो सब साठ हजार ऋषि गए अब एक एक बट की पीपल की प्लास की छोटी छोटी छोटी लकड़ी समिधा वो भी उनके लिए तो भारी लक्कर था उनके शरीर के आकार प्रकार के अनुसार तो एक, -एक लक्कर को महाराज छोटी छोटी लकड़ी को दो दो तीन तीन कंधे पर धर के ला रहे थे उसी बीच में सुरभी गाय के खुर से कीच में गड्ढा पड़ गया था उसमें पानी था उसमें तैरने लग गए कुछ तो डूबने लग गए उसी पानी में एक दूसरे को तैर तैर के बचाने लग गए इस दृश्य को देखकर देवराज इंद्र हंसने लग गया हे मूर्ख ब्राह्मण चाहे छोटा हो बड़ा हो महात्मा छोटे हों बड़े हों देख के हंसना नहीं चाहिए तुम हंसे हो जाओ तुम्हें पराजित होना पड़ेगा के बंदी खाने में रहना पड़ेगा और एक बार के से ही रावण ने साप को बंदी बना लिया यह भैया तो महात्माओं का आदर मत करो, अनादर मत करो करो अनादर चाहे वो लंबे नारायण हो चाहे छोटे बाल जैसे छोटे छोटे हों तो भी उनका आदर ही करना चाहिए क्योंकि उनके तप में उनके भजन में बहुत शक्ति होती है ऐसे साठ हजार ऋषि हैं ब्रह्म तेज से संपन्न है इनका भी बड़ा अद्भुत चरित्र है महाराज जी वशिष्ठ जी का विवाह श्री करदम जी की पुत्री ऊर्जा के साथ हुआ ऊर्जा का ही दूसरा नाम है अरुंधति महासती अरुंधति जैसे महासती अनुसुईया ऐसी ही महासती अरुंधति जिन्होंने इतना तप कर लिया अरुंधति ने इतना तप कर लिया कि महाराज जी सप्तर्षि जितने हैं सबकी पत्नियां महान पतिव्रताएं हैं लेकिन उनकी पत्नियों की पूजा उनके साथ नहीं होती सपत्नी की पूजा होती है लेकिन अलग नाम लेकर पूजा नहीं होती पर अरुंधती की अलग पूजा होती है वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का लोक अलग स्थित है क्योंकि इन सप्तर्षियों की पत्नियों में अरुंधति की तपस्या उनका सतीत्व उनका तेज सबसे अधिक है भगवान की माया बड़ी प्रचंड है इसके कथाओं के सही तात्पर्य लोगों को समझने चाहिए कोई जीव अहंकार न करे इसके लिए पुराणों में इस प्रकार की कथाएं हैं एक समय की बात है भगवान अग्नि ऋषि पत्नियों के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए मन ही मन कामना करने लगे ऋषि पत्निया ही मुझे प्राप्त हों पत्नी के रूप में अग्नि की पत्नी स्वाहा देवी महासती स्वाहा वे समझ गई अपने पति के मनोभाव को और उन्होंने विचार किया इस समय मेरा कर्तव्य क्या है बहुत ध्यान से सुने ये सब कथाएं आपको जल्दी सुनने के लिए नहीं मिलेंगी विविध पुराणों के प्रसंग है महाभारत के पद्म पुराण के पुराण के तो महाराज जी उन स्वाहा देवी ने पत्नी शब्द के अर्थ को चरितार्थ किया पत्नी शब्द का अर्थ होता है जो अपने पति को कुमार्ग पर जाने से रोके बचावे जो पतन से रक्षा करे अपने पति की उसको पत्नी कहा जाता ऐसे ही जो अपने पत्नी की पवित्रता की उसके की उसके चरित्र की रक्षा करे उसे पति कहा जाता है बहुत ध्यान से सुने पुरुष प्रधान समाज नारी को तो पातिव्रत की खूब शिक्षा देगा तुम्हें सती होना चाहिए पतिव्रता होना चाहिए तुम्हारे लिए परमात्मा तो पति ही है दूसरा कोई नहीं है लेकिन आपको भी कैसा होना चाहिए पुरुष वर्ग को कैसा होना चाहिए इस और उसका ध्यान नहीं है जैसे नारी को पतिव्रता होना चाहिए ऐसे ही पुरुष समाज को एक पत्नी व्रत होना चाहिए यह एक बहुत बड़े पुण्य का कार्य है बहुत ऊंची साधना है जैसे मनवाणी क्रिया से नारी अपने पति के अतिरिक्त किसी में भी पुरुष भाव न करे ऐसे ही पुरुष का कर्तव्य है वह अपनी मनवाणी क्रिया से अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त किसी भी नारी मात्र में पत्नी भाव न करे मातृवत्दारेशु पर द्रव्येश आत्मवत् सर्वभूतेशु यह पश्यति स पंडिता पर स्त्री में मातृबुद्धि रखे पराय धन में पत्थर मिट्टी के ढेले के समान बुद्धि रखे और संपूर्ण प्राणियों में आत्म बुद्धि रखे उसी को पंडित कहते हैं उसी को महात्मा कहते हैं उसी को विद्वान कहते हैं तो नारायण दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पत्नी पति के स्वरूप को उसके चरित्र को बचाने वाली है और पति पत्नी के चरित्र को स्वरूप को बचाने वाले हैं ये एक दूसरे के दोनों पूरक हैं उस समय भगवती स्वाहा देवी ने अपने पति को पाप से बचाने के लिए प्रथक प्रथक ऋषि पत्नियों का स्वरूप अपने सतीत्व के बल से धारण किया और अपने पति अग्नि को संतुष्ट किया छह ऋषियों की पत्नियों का स्वरूप वह धारण कर चुकी थी पर संपूर्ण शक्ति लगाकर भी अग्नि की शक्ति स्वाहा देवी अरुंधति जी का स्वरूप धारण नहीं कर सकी यह है अरुंधति का सतीत्व तो। अनुसुईया जी की चर्चा तो आप सब जानते ही हैं। अग्नि ने विचार किया कि जब छह ऋषि पत्नियां बिना बुलाए हमारे निकट आईं, तो यह सातवीं अरुंधति क्यों नहीं आई योग दृष्टि से देखा अरे ये छह ऋषि पत्नियों के रूप में मेरी पत्नी स्वाहा ही थी मुझे पाप से बचा लिया अधर्म से बचा लिया बड़े प्रसन्न हो गए और कहा देवी मैं अत्यंत प्रसन्न हूं आज तुमने पत्नी शब्द को चरितार्थ किया है इसलिए जो स्वाहा कार्य के बिना स्वाहा इसका उदात्त स्वर में उच्चारण किए बिना जो मुझमें आहुति देंगे उनका आहुति देना व्यर्थ हो जाएगा निष्फल हो जाएगा इसलिए उदात्त स्वर से आहुति देनी होती स्वाहा स्वाहा स्वाहा शब्दर्थ समर्पण भी होता है और अग्नि की शक्ति का नाम भी स्वाहा है इसलिए हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार केवल द्विजाति को मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति देने का विधान है माताओं को अग्नि में आहुति देने का शास्त्र में विधान नहीं है मनुस्मृति में मना है महाभारत में मना है सारे पुराणों में मना है लेकिन अब क्या किया जाए अब तो परंपरा चल पड़ी स्त्रियों के लिए अग्नि में आहुति देना बालकों के लिए अग्नि में अग्नि अग्नि में आहुति देना अब आजकल को पैंट पहने हो चाहे पजामा पहने हो चाहे छोटे बच्चे हों ऐसे नाक पहुंच रहे हैं मुंह में नाक पोंगलियां घुसा रहे हैं खड़े हो जाओ पूर्णा होती कर दो ये नाटक नहीं करना चाहिए यज्ञो वही विष्णु हूं यज्ञ साक्षात विष्णु है इसलिए पूर्ण शास्त्र विधि से करो और यदि नहीं हो सकता है तो केवल गो करो आपका यज्ञ हो जाएगा बिना के यज्ञ हो जाएगा अब लोग कहते हैं कि महाराज जी आप तो मना करते हैं हमारे पंडित जी तो स्वाहा स्वाहा कराते हैं सबको बिठा के करा देते हैं बेचारे पंडित जी भी क्या करें पंडित जी को दक्षिणा इन माताओं की कृपा से ही मिलती है बटुआ इन्हीं के पास रहता है एक जगह कथा हो रही थी हमारे संत थे त्यागी जी झालाबाड़ वाले उन्होंने कहा कि हम तो नहीं बैठने देंगे नहीं बैठाए तो जो जजमान था दरोगा जी थे एक ब्राह्मण थे उनके रास्ते में उनका गांव था बोले महाराज पंडित जी के ब्यास जी के चरण पड़ जाए हम लोग सब गए उनके यहां सबको पानी पिलाया सबको पूछा पर जो पंडित जी जिन्होंने हवन के लिए रोका था उनको नहीं पूछा उन्होंने पानी के लिए भी नहीं पूछा इतने नाराज भाई देखो क्या करने से लाभ होगा क्या करने से हानि होगी इसमें कोई मनुष्य प्रमाण नहीं है इसमें शास्त्र ही प्रमाण है इसलिए ऋषियों की वाणी शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं उनको श्रद्धा पूर्वक हमें मानना चाहिए इसी में लाभ है गायत्री भी वैदिक मंत्र है इसलिए जिस व्यक्ति को जपने की पात्रता है उसी को जपना चाहिए सबको नहीं जपना चाहिए इस अंश में हमारा सनातन धर्म के कारण शास्त्रों में श्रद्धा होने के कारण इस पक्ष में हमारा कभी समर्थन नहीं रहता कि सब सबको जपना चाहिए हां सब जपना चाहते हैं गायत्री तो मानस गायत्री सबको जपना चाहिए और यह मानस गायत्री इस वैदिक गायत्री से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें न अंगस है न करन्यास है न मुद्राएं हैं न शाप विमोचन है न कोई विशेष विधि है और फल सोलह आना पूरा मिलेगा गायत्री जप का आग्रह ही हो तो ये गायत्री जप जपनी चाहिए गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है भाव उसका यही है कि हे परमात्मा आपका जो विलक्षण प्रकाशमय स्वरूप है हम उसका ध्यान करते हैं आप ऐसी कृपा करें हमारी बुद्धि को सत्कर्म की ओर प्रेरित करें यही आशय है गायत्री मंत्र का यही आशय है मानस गायत्री का जनक सुता जग जननी जान की जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाब ताके युग पद कमल मनाबों जासु कृपा निर्मल मति पावं सु कृपा निर्मलमति पाम ते युग पद कमल मना ताके युग पद कमल मना तासुकृपा जासु कृपा निरमल मतिपा जासु कृपा निरमल मति पा ये ज्यादा श्रेष्ठ है शास्त्र की बातें श्रद्धापूर्वक माननी चाहिए देखिए परमात्मा सभी प्राणियों को सभी वर्ग के मनुष्यों को गाय के रूप में प्राप्त है बड़ी सरलता पूर्वक आप किसी आप चाहे जितने धनी मानी व्यक्ति हो सब देवताओं का मंदिर बना सकते हो सब तीर्थों की यात्रा कर सकते हो सब तीर्थों की प्रतिष्ठा कर सकते हो क्या भोले बाबा का मंदिर भी बनाओगे तो आज की महंगाई की जमाने में दस बीस लाख रुपए तो लग जाएगा इतना महंगा भले उनकी पूजा बहुत सस्ती है एक लोटा जल चढ़ा दो बिलपत्र चढ़ा दो पात आखत थोड़े पर सबसे सरल आहा सबसे सरल सेवा है गौ माता की ना मलयागिरी चंदन लगना है 20 पच्चीस हजार रुपये किलो है चंदन महाराज केसर बहुत महंगा है पंडित जी बोला उनको भी पुजारी रखना पड़ेगा तो कुछ न कुछ उनको भी 10 बीस हजार देना पड़ेगा लेकिन धन्य है गौ माता ना आसन चाहिए फूस के छप्पर में भी राजी टीन सेट में भी राजी रूखा सूखा भूसा है और चांदी के बर्तन में पानी पिलाओ कि सोने के बर्तन में ये भी जरूरी नहीं बाल्टी में धर दो तसला में धर दो होदी में पिला दो और संपूर्ण देवता संतुष्ट संपूर्ण पितर संतुष्ट संपूर्ण ऋषि संतुष्ट आप चाहे जितने बड़े भगवान के भगत हो बिना नहाय शंकर जी को नहीं छू सकते पर गो माता की बिना स्नान के सेवा की जा सकती है आपके घर में सूतक लग जाए जातक सूतक मृतक सूतक आपकी पूजा बाधित तो हो जाएगी पर चाहे जैसा सूतक लगा रहा है गो सेवा बारह मास कर सकते हो गाय के रूप में भगवान सबको अत्यंत सुलभ है पर दुर्भाग्य है गाय के रूप में लोग भगवान को पहचानते नहीं की साक्षात भगवान अरे भगवान नहीं भगवान की भी भगवान है इसलिए हमारी प्रार्थना है इस कथा का उद्देश्य है आपके खेत खलिहान में फिर से गाय आनी चाहिए गोशालाएं बनना वो गोरक्षा की समस्या का समाधान नहीं है वो मजबूरी है गोरक्षा का सबसे श्रेष्ठ उपाय है प्रत्येक व्यक्ति गो हो गो सेवक हो गो पालक हो हर किसान के खेत में गाय पहुंचे खलिहान में गाय पहुंचे उसके घर में गाय पहुंचे और उसके यहां गो आधारित कृषि व्यवस्था लागू यह देश गो आधारित कृषि करने वाला देश बने बस सारी समस्याओं का समाधान सरल हो जाएगा इसलिए जो भी इस गो महोत्सव में गो भक्ति महोत्सव में पधारे हैं सबसे हमारी यही विनम्र प्रार्थना है कि आप इस महासती के स्थली से यह प्रतिज्ञा करके जाइए कि हम अपने घरों में गोपालन अवश्य करेंगे बस इतना कर लीजिए तो हमारा आना सफल है इतना बड़ा आयोजन सफल है तो बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं हमने कल भी कहा था अभी तो ये केवल बीज का आरोपण किया गया है छोटा जो पौधा होता है ना उसको बड़ा डर होता है छेरी बकरी से डर होता है गधों से भी गधे भी चल जाते हैं हमारा छोटे अंकुर को गधों से डर है छेरी बकरियों से डर है भेड़ बकरियों से डर है पर दृढ़ता की विचारों की बाढ़ इस गोरक्षा के अभियान को लगानी है और गो उपासना की गो सेवा की भावना से इसको सिंचित करना है आज दीन बंधु ने बताया हमें बहुत अच्छा लगा कि अजय जी ने इनको बताया कि कम से कम एक हजार लोग नित्य प्रातःकाल उठकर पांच बजे गोमूत्र पान करते हैं बहुत प्रसन्नता की बात है उन एक हजार लोगों की गारंटी तो हम ले रहे हैं उनको कैंसर नहीं होगा हाँ, महोली में चार कैंसर के रोगी गोमूत्र पीकर ठीक हो गए प्रमाण भी कौन है प्रमाण बा बहुत सुंदर बात बहुत सुंदर वाह मुसलमान हैं और बताइए इन्होंने बताया ये संडीले की बात कि वो गोमूत्र तुलसीज और गोमूत्र का सेवन करके स्वस्थ हैं। अभी राजस्थान की की पीपाड़ के पास की बात है हमारे महाराज ने बताई, एक व्यक्ति की पूरी तरह किडनी फेल हो गई। डायलिसिस होने लग जाता ना किडनी बिल्कुल खत्म हो जाती तो अब ऐसी स्थिति के अब मरणासन था चिकित्सकों ने कहा कि ले जाओ इनको चिकित्सकों ने कहा कि इसको ले जाओ अब सोच लिया कि अब तो मरना तो है ही है बहुत पैसा बर्बाद हो गया कर्ज भी हो गया क्या करें? तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मरना तो है ही है तो अब हम केवल गोमूत्र थोड़ा गोबर उसमें मिला के छान लेता गोमूत्र और दूध और दही और छाछ यही लेना शुरू किया और भोजन वगैरह सब बंद कर दिया थोड़ा थोड़ा वही लेता धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लग गया स्वस्थ होते होते शरीर का वजन बढ़ने लग गया चेहरे पे कांति लौट आई दवाई खाना बंद कर दिया था थोड़े दिन बाद फिर उसको चेकअप कराने के लिए गए तो आश्चर्य की बात है एक किडनी तो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी दूसरी भी करीब करीब ख़त्म जैसी ही थी लेकिन आश्चर्य की बात है दोनों किडनियां ठीक होने लग गई डॉक्टरों को आश्चर्य होगा कि ये बिना बदले किडनी ठीक कैसे हो गई एक तो बिल्कुल ठीक हो गई और दूसरी भी ठीक होने लग गई एक कैसे क्या खाया बोले तो कुछ नहीं खाया तो उसने कहा भैया अब जिसकी दवा से तुम ठीक भय हो उसी की सेवा करो उसी की शरण में जाओ और वह व्यक्ति अभी भी जीवित है आज पूरी तरह स्वस्थ है खेत में काम करता है दोनों किडनियां ठीक हो गई हमारी प्रार्थना है हम अपने आप को सुखी और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें अपने घर में भारतीय देसी गाय रखना चाहिए वो हमारे घर का वैद्य नहीं वो हमारे घर की धन्वंतरी भगवान है बोलो भक्तवत्सल भगवान की हमारे बारह घाट वाले महंत जी उनका एक कान में कुछ तकलीफ आ गई एक कान का दोनों कान समझो मिशन में इलाज कराया डॉक्टर ने कहा कि तो बहुत खराबी आ गई है ऑपरेशन होगा और उसके बाद भी मशीन लगानी पड़ेगी जीवन भर मशीन लगानी पड़ेगी एक वैद्य जी से उन्होंने कहा अच्छे वैद्य राजस्थान के हैं फोन पर उनसे बातचीत हुई वैद्य जी ने कहा कि एक कोई नस होती है यहां वो नस सूख जाती है तो कान में तकलीफ आती श्रवण शक्ति में सुनने में तकलीफ आ जाती है तो उसका सरल उपाय है बिलोना वाला भारतीय देसी गाय का बिलोना वाला घी और दूध में 20-25 ग्राम घी डाल के और फेंट करके 50 बार फेंटो उसको, उसको पी जाओ रोज का यही काम है शाम को बस इसी से ये कान धीरे धीरे ठीक हो जाएगा उन महात्मा को तो अभ्यास है उन्होंने सोचा 20-25 ग्राम क्यों जब जल्दी ठीक होना तो ज्यादा ले लो डेढ़ दो किलो दूध ले लिया 100 ग्राम घी ले लिया उसी में फेट करके पी गए तो उनके मुंह से सुनो तो ज्यादा अच्छा लगता वो कहते जैसे कोई दाट लगी वो से खुल जाए कहते दोनों पर्दा भक्क से खुल गए ले तक बिल्कुल ठीक वो कहते डॉक्टर नहीं डॉक्टर का बाप आके कहे कि तुम घी खाना बंद करो तुम घी तो नहीं खाएंगे गो सेवक है गौ सेवा करेंगे तो घी दूसरा खाएगा सेवा हम करेंगे घी दूसरा खाएगा आयुर्वेद पंच गव्य बहुत बड़ी इसकी महिमा है तो नारायण इसलिए शास्त्र की जो बातें हैं उनको श्रद्धापूर्वक माननी चाहिए गाय के रूप में सभी जीवों को परमात्मा सुलभ है सब गो माता का मंदिर अपने घर में बना सकते हैं गाय को घर में रखना ही गाय का मंदिर बनाना है और हमारे महाराज जी कहते थे दो तरह के ठाकुर जी हैं एक मोनी ठाकुर एक बोलते चलते ठाकुर मोनी ठाकुर मंदिर में बैठते हैं और बोलते चलते ठाकुर गौ माता है जो दूध कढ़ने का समय हो जाएगा तो आवाज देते हैं सेवक को आओ अब हमारा अमृत में दुग्ध दुह लो ऐसा देवता और कौन होगा बोलो गौ माता की इस प्रकार से श्री अरुंधती जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है महर्षि अथर्वा का विवाह करदम जी की पुत्री चित्ती के साथ हुआ जिससे महात्मा दधीची प्रकट हुए बोलो श्री दधीची जी महाराज की दधीची जी कहां प्रकट हुए कहा रहते दधीची जी कहां के है? इसी नैमिषारण्य के निवासी महर्षि दधीची आपके गांव घर के हैं मिश्रिख जो है ना मिश्रिख यही निवास करने वाले महर्षि दधीची देवता भगवान की आज्ञा से इनकी हड्डियां मांगने गए बोले अपनी हड्डियां हमको दे दीजिए वज्र बनेगा वृताश्रु का बध होगा दधीची जी बोले कि एक बात बताओ तुम तो देवता हो भगवान भी किसी अपने भगत से कहें कि अपनी हड्डी हमको दे दो तो लोग ऐसे स्वार्थी हाथ जोड़ लेंगे बोले महाराज आपको क्या आवश्यकता पड़ गई आप तो सत्य संकल्प हैं दधीची ने कहा जिजीव श्रीणाम जीवानाम आत्मा एहिप का उत्सहेत तम दातुम भिक्षमा विष्णुवे मनुष्यों को जीवित रहने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि स्वयं विष्णु भगवान भी उनसे मांगे तो उनको वो नहीं देंगे हम कैसे दे दें हड्डी जीवित अवस्था में देवताओं ने कहा महाराज ये संसार की बात है कि वो नहीं दे सकते पर आप जैसे जो महात्मा हैं संत हैं वो तो मनवाणी क्रिया से परोपकार में लगे रहते हैं आप जैसे संतों के लिए उपकारी संतों के लिए कुछ भी देना कठिन नहीं है वो तो हित के लिए सर्वस्व दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं तत्पर हो जाते हैं बोले तो ठीक है तो ले लो हड्डियां कोई बात नहीं बस बात यह है कि मुझे मेरी इच्छा है भारतवर्ष में धरती पर स्थित जितने तीर्थ हैं सब तीर्थों में मैं स्नान करके आऊं क्योंकि जब से आया हूं नेमिष में यहीं बस प्रकट हुआ यहीं भजन कर रहा हूं कहीं गया ही नहीं देवता सोचे कब तो गए काम से महात्मा कमंडल लेके जाएंगे और कहीं किसी तीर्थ में मन लग गया वहीं समाधि लगा के बैठ गए हजारों साल के लिए तब तो हम लोगों को आफत भोगनी पड़ेगी बोले महाराज आप मत जाइए पता नहीं कब लौट के आएंगे कब आएंगे बोले इसका कोई ठिकाना नहीं आ जाएंगे सब तीर्थ यात्रा हो जाएगी तो आज जाएगी बोले आप कहीं ना जाओ आपके लिए सारी धरती के तीर्थों का हम आवाहन करते हैं ब्रह्मादि देवताओं ने आवाहन किया है संपूर्ण भूमंडल के तीर्थ मूर्तिमान होकर आकर वहाँ जलरूप हुए हैं सारे तीर्थ वहाँ मिश्रित हो गए हैं इसलिए उस तीर्थ का नाम हुआ मिश्रित और मिश्रित का शुरू कर हो गए मिश्रिक है? उसमें स्नान किया सारे धरती के तीर्थ मिश्रित कुंड में स्थित है वहां स्नान कर लो तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। दुखी की बात है जहां भूमंडल के सारे तीर्थ आए हों उसी क्षेत्र में जंगल में और बधिकों ने अभी अभी घटना घटी कुछ समय पूर्व तेरह गायों को समाप्त कर दिया बहुत पीड़ा अपने क्षेत्र में हुई एक बार तो मन में आ रहा था कि ऐसे क्षेत्र में हमको जाना पड़ रहा है जहां इतने पवित्र आयोजन के पूर्व ऐसी दुर्घटना घट गई फिर मन में आया कि चलो भगवान का यही विधान है जहां बीमारी अधिक हो वहीं चिकित्सक को पहुंचना चाहिए जहाँ लोग स्वस्थ हैं निरोग हैं वहाँ डॉक्टर की जरूरत क्या है यहाँ के लोग धीरे धीरे संस्कार शून्य होते चले जा रहे हैं क्योंकि गाय को भूलते चले जा रहे हैं इसलिए उनके संस्कार विकृत होते चले जा रहे हैं हमारी प्रार्थना है आप लोग गाय को अपने मन में बसाइए आपका खोया हुआ ओज तेज बल बुद्धि विवेक सदाचार सदविचार सब कुछ अपने आप आपके भीतर आ जाएंगे सब कुछ आपके भीतर प्रकट हो जाएगा ये दधीची का चरित्र है महाराज भ्रगु जी का विवाह आपकी पुत्री ख्याति के साथ हुआ करदम जी की बेटी ख्याति उनसे धाता और विधाता नाम के पुत्र उत्पन्न हुए भगवत पारायणा एक कन्या उत्पन्न हुई भ्रगु जी की पुत्री उसका नाम है भगवती श्री देवी महालक्ष्मी ये भृगु जी की पुत्री बनी मेरु ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याओं को धाता विधाता के साथ विवाह और धाता ने अपनी आयती कन्या का विवाह किया उससे मृकंड ऋषि उत्पन्न हुए और मृकंड के पुत्र श्री जी महाराज हुए जो सप्त चिरजीवी तो है ही हैं आठवें चिरजीवी मारकंडेय ऋषि हैं है? इन आठ चिरजीवियों का स्मरण रोज करो तो पक्की गारंटी है सौ साल तक की आयु प्राप्त होगी अश्वत्थामा अश्वत्था बलिर्व्यासो हनुमांच विभीषण कृप परशुरामश सप्त चिरजीवि सप्ततान संस्मरे मारकंडेय मथाष्टम जीवेत वर्ष शतम सोपी सर्व्या मृकंड के मारकंडे हुए और प्राण के वेदशरा नाम के ऋषि हुए भ्रभु जी के एक पुत्र और हुए उनका नाम हुआ कवि कवि माने श्री शुक्राचार्य जी महाराज ये भी भ्रभु जी के पुत्र हैं ये दैत्यों के कुल गुरु हुए इतना पवित्र श्री करदम जी का वंश हुआ करदम जी की पुत्रियों का वंश हुआ दौहित्रों का वंश आप लोग कहेंगे कि भी कथा तो बहुत बाकी है ओ तो आपने करदम जी की बेटियों के वंश के वर्णन में इतना समय क्यों लगा दिया इसमें लिखा है एश हैदम दौहित्र संतान कथित स्तव श्रृण्वत श्रद्धान सद्य पापहर ये बड़ी विलक्षण फलश्रुति है एक करदम जी की पुत्रियों के इस वंश को जो श्रद्धापूर्वक वर्णन करता है अथवा श्रवण करता सद्य उसी क्षण उसके आजन्मकृत सारे पाप जलकर भस्म हो जाते इतनी बड़ी महिमा है इसलिए जब यह प्रकरण हमारे सामने आता तो हम समय कम हो तो भी कहना चाहते हैं क्योंकि इसकी फलश्रुति ऐसी सद्य पाप हर स्मृता सारे पाप नष्ट हो जाते हैं मनु जी की सबसे छोटी पुत्री है प्रसूति इनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ संपन्न हुआ सोलह कन्याओं ने जन्म लिया तेरह कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ चौदहवीं कन्या स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ हुआ पंद्रहवीं कन्या स्वधा का विवाह अरयमा के साथ हुआ और सोलहवीं कन्या सती का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ ये सती सबसे छोटी हैं। भगवान धर्म धर्म के दो स्वरूप हैं एक धर्म वृषभ है गाय का पुत्र है माने कामधेनु के पुत्र का ही नाम धर्म है धर्म गाय से ही प्रकट होता है और धर्म कोई दूसरा नहीं है धर्मो नारायण स्वयं स्वयं भगवान नारायण ही धर्म है भगवान ही धर्म है रामो विग्रहवान धर्म भगवान मूर्तिमान धर्म है धर्म की तेरह पत्नियां बहुत ध्यान से सुने इस प्रकरण को धर्म की तेरह पत्नियों का तात्पर्य है धर्म तेरह शक्तियों से संपन्न रहता है तेरह शक्तियों से समन्वित जो होता है उसी को धर्म कहते हैं अथवा ऐसा समझें जिस भाग्यशाली जीव के अंतकरण में धर्म की स्थिति होती है धर्म की तेरह शक्तियां उसके भीतर अपने आप प्रकट हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा महाराज बहुत ध्यान से सुने इनके नाम सुनकर कई पाप नष्ट हो जाएंगे धर्म की पहली शक्ति है श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा, हरि और मूर्ति ये तेरह पत्नियां है धर्म की धर्म की सबसे पहली शक्ति है पत्नी है उसका नाम है श्रद्धा श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो बिना श्रद्धा के धर्म संभव नहीं है और ये श्रद्धा गाय है सात्विक श्रद्धा सुहाई श्रद्धा पुरुष योय श्रद्धा सुरुष श्रद्धा मय है जिसकी जैसी श्रद्धा जहां श्रद्धा अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही सबको फल मिलता है लाभ मिलता है इसलिए साधकों का कर्तव्य है वह श्रद्धा की संहार करते रहें। श्रद्धा शक्ति है श्रद्धा पूंजी है श्रद्धा को सुरक्षित रखना चाहिए जैसे बुद्धिमान मनुष्य अपनी पूंजी को घटाता नहीं बढ़ाता है ऐसे ही श्रद्धा बढ़े ऐसा प्रयास करना चाहिए श्रद्धा घटे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए श्रद्धा बढ़े श्रद्धा बढ़ती कैसे है और श्रद्धा घटती कैसे है श्रद्धा शून्य लोगों का संग करने से श्रद्धा घटती है और श्रद्धावानों का संग करने से श्रद्धा बढ़ती है ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है जिस ज्ञान से मोक्ष होता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही जिस ज्ञान से मुक्ति होती वह ज्ञान किसे मिलता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं मिलेगा श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति नहीं मिलेगी श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे गोस्वामी जी ने कहा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां रूपिण पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमी स्वरम भगवान उमा गौरी शंकर की हम वंदना करते हैं जो श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है स्वरूप है इन श्रद्धा विश्वास के बिना अपने अंतरियामी के रूप में स्थित भगवान भी दिखाई पड़ते नहीं है अनुभव में नहीं आते हैं पार्वती जी को श्रद्धा का स्वरूप क्यों कहा बोले श्रद्धा वेद गुरु वाक्य सु विश्वास श्रद्धा ये जो परिभाषा है वेद और गुरु के वचनों में विश्वास इसी का नाम है श्रद्धा और ये श्रद्धा पार्वती जी के चरित्र में सर्वोपरि रूप में दिखाई पड़ती है कैसी श्रद्धा है नारद जी के प्रति नारद जी ने बताया ना कि शंकर जी की जो तप जो तप करे कुमारी तुम्हारी तुम्हारी पुत्री तप करे तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे तो नारद जी की प्रेरणा से पार्वती जी शंकर जी की उपासना में लगी है और भोले बाबा ने सप्तर्षियों को भेज दिया बोले परीक्षा करके आओ उनका प्रेम कच्चा है कि पक्का आप सब जानते हैं मानस प्रेमी परीक्षा करने गए वो सब यही कह रहे थे कि क्या तुम्हारी बुद्धि को हो गया है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है भगवान विष्णु सर्वगुण संपन्न सम्पन्न है सुंदर हैं बड़े अच्छे हैं उनसे तुम्हारा ब्याह हम करा सकते हैं बाबरे पति के लिए क्यों तपस्या कर रही हो और नारद जी अरे राम राम जिनका काम ही है सबका घर बिगाड़ना चित्रकेतु कर घर उनघाला चित्रकेतु का घर उजाड़ दिया और तो और दक्ष सुतन उपदेशा जाय तिनपुन भवनन देखा आई दक्ष के पुत्रों को भी उन्होंने उनका घर भी उजाड़ दिया हजार पुत्र बाबा जी बना दी उनका काम ही है सबका घर बिगाड़ना पार्वती जी बोले बस बस गुरु निंदा मत करो त्यौना नद कर उपदेशु आप कही शतवार महेशु नारद जो नही सतवार महेशु और आप हमारे पीछे क्यों पड़े कि हम ब्याह करा देंगे यदि आपने भजन तपस्या छोड़ के यही धंधा शुरू कर दिया है तो कौतुन आलस नही बर कन्या अनेक जग मही ग आलस नही बर कन्या अनेक जग मर कन्या पर कन्या अखबार में छपता है बर चाहिए बधू चाहिए इन इन नंबरों पर संपर्क कीजिए यही काम करो करोगे ऐसी अद्भुत बात यह है श्रद्धा श्रद्धा कहते ही उसको है जो डिघे नहीं श्रद्धा बढ़नी चाहिए श्रद्धा घटनी नहीं चाहिए इसलिए गऊ के प्रति ब्राह्मण के प्रति संत के प्रति भगवान नाम के प्रति तुलसी के प्रति पीपल के प्रति गंगा के प्रति धर्म के प्रति सदाचार के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है ऐसे श्रद्धा शून्य व्यक्ति के संपर्क का त्याग कर देना चाहिए तभी धर्म जीवन में आएगा नहीं तो नहीं आएगा जब धर्म श्रद्धा से संपन्न हो जाता है तो उसके एक पुत्र पैदा हो जाता है धर्म ने श्रद्धा के गर्भ से शुभ को उत्पन्न किया इसका मतलब है श्रद्धावान का कभी अशुभ नहीं होता श्रद्धावान का सदा शुभ होता है श्रद्धा कर लेगा उसका शुभ होगा एक पागल, मा एक पागल माताजी थी राधा वल्लभ जी एक पागल माताजी थी बिल्कुल पागल पर लोग उनको समझते थे कि पागल है सच्ची घटना सुना रहे हैं पर वो भगवान के प्रेम में पागल थी कथा में सुन लिया भगवान सबको पार उतारने वाले हैं सावन तीज का झूला का मेला था झूला में जा रही थी और नदी चढ़ी हुई थी तो खुद तो तैरना जानती थी तो अपना धोती को ऐसे लपेट कांच लगा ली बढ़िया से बांध लिया तैर के पार चली जाऊंगी नदी अब वहां राम जी का दर्शन करूंगी और छोटा सा गोद में बच्चा था डेढ़ एक एक डेढ़ साल का बच्चा था एक साल का होगा मुश्किल से अब सोचे बच्चे को लेके कैसे पार तो जाऊ राम राजा पार करियो और चढ़ी हुई जामनी नदी में एक साल के बच्चे को फेंक दिया एक साल के बच्चे को फेंक दिया वहा कुछ ग्वालिये गैया चरा रहे थे वो देख रहे थे तमाशा अरे बोले तो इस माताजी ने तो फेंक दिया अपने बच्चे को खत्म हो जाएगा बच्चा छोटे छोटे बच्चे कई बार खेलते हैं तो एक ऐसी पतली सी खपरा का टुकड़ा ले लेते हैं कोई पत्थर का टुकड़ा ईंट का टुकड़ा ले लेते हैं और ऐसे जल पर फेंकते हैं तो वो उछलती हुई चली जाती है पानी के ऊपर से खेल करते हैं बच्चे तो जैसे वो उछलती हुई चली जाती है मैढ़ उछालना कहते हैं उसको तो इसी तरह से वो बच्चा उसने फेंका और वो लहरों के ऊपर से ऐसे होता होता पल्ली पर पहुंच गया कहीं नहीं डूबा एक साल का बच्चा कहीं नहीं डूबा अब फिर बोली कि हे राम राजा जैसे हमारे मोड़ा पार करो ऐसे हमको पार करना और फिर कूद गई बहुत नदी चढ़ी हुई थी घुटनों से अधिक पानी उसको कहीं मिले ही नहीं घुटनों घुटनों करके पूरी नदी पार कर गई सत्य घटना एक गांव की तो कहने का तात्पर्य यह है श्रद्धा की बहुत बड़ी महिमा अब बिना पढ़ी लिखी श्रद्धा कर लिया कि भगवान सबको पार करते पार कर दिया भगवान ने विश्वास विश्वास किसको कहते हैं अच्छा एक बात बताओ इसमें भी कोई संदेह है कि विस्पी करके कोई जीवित रहेगा संदेह तो नहीं किसी को कोई संदेह नहीं बिस्पी नाम बिस्पी न माने मरना और भगवान शंकर को विश्वास है कि सच्चा अमृत राम नाम है और राम नाम रूपी अमृत जिसके भीतर भरा हुआ है ये एक कालकूट की क्या चले करोड़ों करोड़ों कालकूट एक साथ आ जाएं तो भी श्री राम नामृत में ऐसी सामर्थ है कि उस विष को भी वह अमृत बना देंगे और विश्वास है भगवान शंकर को उन्होंने रा कहकर मुंह खोला अपनी हथेली में जहर रखा और अपने मुख में विराजमान कर लिया मुंह बंद कर लिया रा कहकर मुंह खोला मां कहकर मुख बंद कर लिया और उस विष को अपने कंठ में स्थित कर दिया भगवान शंकर नीलकंठ हो गए कोई विष का प्रभाव शंकर जी के ऊपर हुआ यह है विश्वास नाम प्रभाव जानी शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को नाम प्रभाव जानी सेवनी को काल खूब भल दीन अमीन गो इसका तात्पर्य है श्रद्धा गुरु गुरुवचनों में भगवती जगदम्बा पार्वती के जैसी होनी चाहिए और भगवान में विश्वास भगवान नाम में विश्वास भगवान शिव के जैसा होना चाहिए ऐसी श्रद्धा और ऐसा विश्वास जब भीतर आ जाएगा तो हृदय में संसार नहीं दिखाई पड़ेगा याभ्याम बिना न नपस्यंती सिद्धा स्वांतरम हृदय में सीताराम जी दिखाई पड़ेंगे राधेश्याम जी दिखाई पड़ेंगे भैया बाहर संसार नहीं है भीतर बसा है इसलिए बाहर दिखता है भीतर जब भगवान दिखने लग जाएंगे तो जिधर देखोगे उधर ठाकुर जी ही ठाकुर जी दिखाई पड़ेंगे जित देखों तित श्यामयी है सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लग जाएगा इसलिए श्रद्धा और विश्वास को भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप कहा गया और श्रद्धा और विश्वास ये जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं धर्म की शक्ति से युक्त हो जाते हैं तो से शुभ उत्पन्न होता है श्रद्धावान का कभी शुभ नहीं होता देखिए एक हमारी कथा का दूसरा अर्थ मत लगाना एक बोला भाला व्यक्ति था सज्जन मनुष्य था भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा हुई वृंदावनाया सबसे कहे हमें भगवान का दर्शन करा दो लोग कहे भजन करो हो जाएगा दर्शन कहे नहीं हमको तो जल्दी कराओ एक ठग मिल गया उसने कहा अरे भगवान का दर्शन बाएं हाथ का खेल है हमारा अभी कराते चलो केसी घाट पे चलो उधर से परिकमा करते हुए आते हैं तो एक छोटी सी जगह है वहाँ से परिकमा करके आते हैं केसी घाट के अंधेरा अब तो फिर भी कुछ लोग चलने लगे पहले तो बहुत अभी भी रात को घन अंधेरा हो जाता है वहाँ ले गया वो ठग ठंड का समय था सब उस युवक के सब कपड़े उतरवा लिए घड़ी और थैला वैला सब कपड़ा उतरवा करके खाली चड्डी में खड़ा कर दिया यमुना जी के पानी में और बोले हाथ जोड़ के खड़े रहो आंख मूंद के श्री कृष्ण शरणमम श्री कृष्ण शरणमम बोलते रहो जब हम कहें आँख खोलना भगवान सामने दिखाई पड़ेंगे वो भोला भाला विश्वास कर खड़ा हो गया ठंड का समय था और वो तो भगत थोड़े ही था वो तो ठगत था वो सब जूता ले जूता भी चुरा ले गया सब सामान बटूर के ले गया अब वो अकेला खड़ा आंख नहीं खोले वो ठंड का समय शीतलहरी चल रही रात का समय पानी में खड़ा हुआ है उसके भोलेपन पर ठाकुर जी रीझ गए उसके विश्वास पर रीझ गए और साक्षात श्री बिहारी जी आए बोले बेटा अब आंख खोलो मेरा दर्शन करो बोले तुम कौन हो वो बताने वाले हमारे भगत जी हो गुरु जी हो क्यों और कोई बोले नहीं हम बिहारी जी हैं बोले क्या विश्वास क्या बिहारी जी हैं जब तक तो गुरु जी नहीं कहेंगे तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते अरे वो गुरु जी थोड़ा ही था वो तो ऐसे ही ठग थग है ठगी करता हुआ डोलता है तुमको फंसा लिया तुम्हारा सब लेके चला गया वो बोला महाराज आंख नहीं खोलूंगा चाहे आप चाहे जो कुछ कहो और हम निंदा मत करो यदि वो ठगता तो आप आए क्यों आप क्यों आए आपको नहीं आना चाहिए आपको बुलाया किसने हम मर जाते मर जाते आप क्यों आए इसलिए मैं मर जाऊंगा आपके नाम पर पर वो आएगा कहेगा तभी आंख खोलूंगा ठाकुर जी निराश हो गए अंतर्धान हो गए अब वो ठग जो है वो कहीं पड़ा सो रहा था ठाकुर जी ने उसको सपने में दर्शन दिया बोले अरे मूर्ख उस आदमी को खड़ा करके जमुना जी में चला आया है मर जाएगा ठंड के मारे और तुम जाकर जल्दी आंख खुलवाओ उसकी मैं उसको दर्शन दे दूंगा नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा अब तो महाराज उठा हड़बड़ा करके गया और जाती बोले भैया आंख खोल दो बिहारी जी आए कौन हो बोले हम तुमको बताने वाले तुम्हारे उपदेशक भगत जी जैसी आंख खोली ठाकुर जी का दर्शन हो गए बोलो भक्तवत् भगवान हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि श्रद्धावान का कभी अशुभ नहीं होता शुभ ही होता आपने नाम सुना है समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज उनके कई शिष्य थे उनमें एक शिष्य का नाम था अंबादास बड़े उच्चकोट के गुरुनिष्ठ भक्त थे वो गुरु महाराज की बड़ी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते थे और गुरुजी की अधिक तन्मयता पूर्वक सेवा करने के कारण गुरुजी का स्नेह हो गया सेवक के प्रति सबका प्रेम होता ही है अब जब देखो तब किसी भी काम के लिए अंबादास को ही आज्ञा मिलती अंबादास ऐसा काम कर लो अंबादास अंबादास दूसरे सब गुरु बोले दूसरे शिष्य अंबादास के गुरु भाई बोले कि भाई हम लोग हैं तो सब बहुत पुराने पुराने पर इसके आते ही हम तो अब कुछ भी नहीं रहे और ये आया इसी बस इसी का नाम जब देखो तब इसी का नाम देश हो गया ऐसा हो जाता है एक बार किसी सिद्ध संत से किसी ने जाकर पूछा किसी साधक ने जिज्ञासने के महाराज एक बात बताइए नाम हम नहीं बता रहे हैं जान के उन सिद्ध संत से पूछा कि आप कृपा करके हम बताइए कि बड़े उच्च कोटि के महात्मा होते हैं सिद्ध होते हैं जो गुणातीत होते हैं से शून्य होते पर उनके पास रहने वालों में रागद्वेश ज्यादा क्यों रहता है क्या बात है उनके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता उन महात्मा का दूसरे लोगों का रागद्वेश खत्म हो जाता पास में रहने वालों पर रहता है क्या कारण है उसका तो महात्मा ने बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने कहा देखो ये बेचारे विकार जितने हैं उनका महात्मा पे बस तो चलता नहीं है क्योंकि वो निरंतर सावधान रहते हैं तो सारी खुंस सारी अपनी गुस्सा निकट रहने वालों पर उतारते उन्हीं पर चढ़ बैठते हैं क्यों उन पर इसलिए चढ़ बैठते हैं क्योंकि महात्पुरुषों की सन्निधि में जितना सावधान रहना चाहिए उतना सावधान वे नहीं रह पाते सभी लोगों के काम की बात है हमारे भी काम की बात है आप सबके काम की बात जीवन में किसी महत्पुरुष का पूरा पूरा लाभ आप लेना चाहें तो आपके जीवन में चार सावधानियां होनी चाहिए नहीं तो चाहे जितने उच्च कोटि के महात्मा का संग मिल जाए साक्षात भगवान ही संतवेश में आ जाएं और उनका संग मिल जाए यदि चार सावधानियां नहीं है तो महत्पुरुष की सन्निधि का लाभ नहीं मिल पाएगा एक तो महापुरुषों के निकट रहने वाले व्यक्ति को चंचल नहीं होना चाहिए गंभीर होना चाहिए चंचल व्यक्ति के द्वारा जान कर भी और अनजाने में भी गुरुजनों की अवज्ञा हो जाती है उनका अपमान हो जाता उनके भीतर न ज्ञान टिकता है न वैराग्य टिकता है न भक्ति टिकती है महात्पुरुष करुणापूर्वक कोई बात बताएंगे पर चंचलता के कारण वो बात उनमें टिकती नहीं जैसे जो बर्तन बहुत हिल डुल रहा हो उसमें पदार्थ कब तक रहेगा ज्यादा झुक जाएगा तो लुढ़क जाएगा बह जाएगा नष्ट हो जाएगा महत्पुरुष का लाभ लेने के लिए महात्पुरुष के निकट रहने वाले व्यक्ति में चंचलता नहीं होनी चाहिए गंभीर स्वभाव दूसरा जितेन्द्रिय होना चाहिए वे कोई अच्छी चर्चा कर रहे हैं अब कहीं आवाज सुनी उठ के चले गए कान चंचल हो गए आंख चंचल हो गई मन चंचल हो गया अवज्ञा हो गई बिना आज्ञा लिए चले गए पहले हम छोटे बालक थे अपने महाराज जी के निकट थे तो हवाई जहाज जब उड़ता ना आकाश में बड़ी जोर की आवाज़ आती महाराज जी पढ़ाते होते व्याकरण और जैसी आवाज़ आती तो हम तुरंत उठ के छत पर चले जाते देखने के लिए कहाँ जा रहा हूँ वो, वो गया वो गया वो गया वो गया चील गाड़ी कहते लोग उसको चील जैसी उड़ती महाराज तो जी तो बहुत क्षमाशील महाराज जी कहते पंडित जी ऊपर से लघुसंका कर देगा कोई तो फिर जनेऊ बदलना पड़ेगा नहाना पड़ेगा इतना बुद्धि नहीं थी सोचते तो हो सकता ऊपर कर दे लघुसंका तो चले आते बाद में जब ये बात समझ में आई नहीं संसार में कहा क्या नहीं हो रहा जब गुरुजनों के पास बैठे हैं उस समय हमारा संबंध संसार से कट जाना चाहिए जितेंद्रियता का तात्पर्य अपनी इंद्रियों के साथ शरीर के साथ क्रूरता कठोरता नहीं शास्त्र से अनुशासित होकर पदार्थों का उपभोग यही है जितेंद्रिता जो देखना चाहिए वो देखें जो सुनना चाहिए वो सुने जो बोलना चाहिए वो बोलें जो करना चाहिए वो करें ये स्वभाव होना चाहिए असंयत व्यक्ति बातुलभूत विवस मतवारे ते नहीं बोल नहीं बचन संहारे बोलते बोलते बोलते बोलते अब जाने क्या क्या बोलने लग जाएगा तो पहला लक्षण चंचलता का अभाव दूसरा लक्षण जितेंद्रियता तीसरा लक्षण अनुवर्तन अपने जिस किसी संत के पास गुरु के पास महापुरुष के पास आप रह रहे हैं उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना वे जो कह दें उसको मानकर करने लग जाओ इसको कहते अनुवर्तन, और चौथा लक्षण है अल्पभाषण कम बोलना श्रद्धा खूब है हृदय में पर जब ज्यादा बोलने लग जाते हैं निकट रहने वाले लोग तो कई बार यह भी कह देते हैं गुरुजी आपको तो समझ नहीं आप तो समझते नहीं अब उनसे पूछा जाए ऐसे ना समझ को तुमने गुरु क्यों बनाए किसी समझदार को बनाना चाहिए कहते प्रेम और सौहार्द के ही कारण है लेकिन ऐसी बात उनके मन में आ जाती है इसलिए अल्प भाषण जितने आवश्यक हो जितना भी पूछे उतना बताओ जितना आवश्यक हो उतना कहो ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं ये चार गुण यदि किसी में आ जाए तो महापुरुष के संग का लाभ मिलेगा उसे और धरती के किसी भी महापुरुष का लाभ उसको मिल जाएगा भले पास में रहे न रहे चार गुण होंगे तो महापुरुष की पूरी कृपा उसमें ठहर जाएगी इसलिए प्रत्येक साधक को यह गुण अपने में लाने चाहिए अंबादास ऐसे ही थे निरंतर सेवा में रहते थे जब रागद्वेश बढ़ने लग गया तो श्री समर्थ स्वामी जी उनको अपने शिष्यों को अंबादास को लेकर जंगल में गए जंगल में एक कुआं था उस गहरे कुआं को साफ करवाया उन्होंने बाल्टी डरसी करके। बोले इसमें पत्ती गिर जाती है सड़ जाता है पानी और एक ही जंगल में पानी पीने का राहगीरों के लिए साधन है इस कुएं की सफाई करो सफाई करवाई सफाई तो होगी कुएं की पानी पुराना निकल गया पड़ी सड़ी गली पत्ती निकल गई बाहर जल एकदम बढ़िया मीठा स्वच्छ साफ पीने योग्य हो गया लेकिन उन्होंने कहा अभी काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये पत्तियाँ सूख कर, कर इसमें गिरती है पेड़ की और फिर इसमें जल दूषित हो जाता है इसलिए इस वृक्ष की जो डाली इस कुएं के ऊपर छाई है इसको काट देना चाहिए कोई है जो काट सकता है इसको अब महाराज वो डाली ऐसी जगह थी कि उसके आसपास कोई ऐसा उपाय नहीं था जहां खड़े होकर उसको काटा जा सके डाली पर खड़े होकर ही डाली को काटा जा सकता था और डाली पर खड़े होकर डाली काटने का मतलब ऐसी थे कुएं में जाना सब ठंडे पड़ गए अंबादास ने कहा गुरुदेव सेवक को आज्ञा दें हाँ ठीक करो आप चढ़ गए अंबादास और कुल्हड़ी लेकर जैसे ही काटने लगे हे अंबादास तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो जिस डाली पर खड़े हो उसी को काट रहे हो पतन का भय नहीं है कुएं में गिर जाओगे अंबादास ने बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव आज तक कोई शिष्य अपने गुरुजनों की आज्ञा पालन करने से गिरा भी है जो मैं गिर जाऊंगा मैं तो आपका आज्ञापालक सेवक हूं कोई शिष्य आज्ञा पालन से गिर कैसे सकता है यदि तुम्हारी इस वचन में पूर्ण श्रद्धा है तो आज्ञा का पालन करो जो आगे और काटने लगे काटते काटते ताकतवर थे दस पांच चोट लगा के मोटी डाल को काट दिया और डाल के सहित ही दास गहरे कुएं में चले गए हाहाकार हो गया कि अंबादास अब जीवित नहीं रहेंगे लेकिन अभी लोग सोच नहीं पाए थे कि दूसरे ही क्षण में कुएं में दिव्य प्रकाश भर गया और उस डाली के सहित अंबादास कुएं से बाहर आ गए उनके मस्तक की चमक विलक्षण हो, हो रही थी समर्थ स्वामी जी के चरणों में साष्टांग किया समर्थ स्वामी रामदास जी ने हाथ फेराते हुए कहा बेटा अंबादास कहीं चोट तो नहीं आई कहा गुरुदेव आपकी कृपा से इस दास का कल्याण हो गया साक्षात श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपनी गोद में ले लिया और वे ही अपनी गोद में लेकर आपके चरणों तक पहुंचा के गए आज मुझे भगवत साक्षात्कार हो गया आपकी आज्ञा के पालन से हमारा कल्याण हो गया इसको कहते श्रद्धा से शुभ होता है उनकी सच्ची श्रद्धा तो उनको शुभ माने कल्याण माने भगवान की प्राप्ति हो गई भगवान मिल गए समर्थ स्वामी जी ने हृदय से लगा के कहा बेटा आज से तुम्हारा नाम अब कल्याण दास हो गया होगा अब तक अंबादास से अब कल्याण दास नाम होगा तो तब से उनका नाम कल्याणदास का ना। श्रद्धा हुआ और धर्म की दूसरी पत्नी है मैत्री धर्मात्मा मनुष्य की किसी से शत्रुता नहीं होती सबके प्रति मैत्री का प्रेम का व्यवहार होता है मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया प्रसाद क्या है बोले प्रसाद प्रसन्नता प्रसन्नता को ही प्रसाद कहते हैं इसका तात्पर्य है जिसकी सब प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना होती है वो कभी दुखी नहीं रहता वो सदा प्रसन्न रहता है धर्म की पत्नी है दया दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान तब लगी दया न जब लगी घट में प्राण, दया दयासु संतुष्ट कर्वेन्द्रियोपात तो्यु जनादन प्राणी मात्र पर दया करने से जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहने से अपने मन इंद्रियों को शांत रखकर भजन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं दया की बड़ी भारी महिला है श्री मलुकदास जी कहते हैं मक्का मदीना द्वारिका बद्री रुकेदार बिना दया सब झूठ है कहत मलूक विचार इसलिए दया सबसे श्रेष्ठ है धर्म की पत्नी है शांति शांति ने सुख को जन्म दिया धर्मात्मा मनुष्य अशांत न खुद रहता है न दूसरों को अशांत करता है शांति में जीता है और जो शांति से जीता है वो सुखी रहता है दूसरों को अशांत करोगे तो खुद दुखी होना पड़ेगा खुद शांत रहोगे दूसरों को शांत रखोगे तो खुद भी शांति रहेगी तुष्टि ने मोद को जन्म दिया धर्मात्मा मनुष्य संतोषी होता है उसे जो भी जिस अवस्था में हो उसे असंतोष नहीं होता और जो असंतुष्ट नहीं रहता सदा संतुष्ट रहता है उसको मोद की प्राप्ति होती मोद किस कहते हैं भीतरी आनंद का नाम है मोद तो से ऐसे महान भाव आपने देखे होंगे वो अपने भीतर के आनंद से ही प्रफुल्लित बने रहते प्रसन्न बने रहते उसको मोद कहते पुष्टि ने मोद को जन्म दिया, धर्म की पत्नी है अर्थात धर्मात्मा मनुष्य का ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ पुष्ट होता है आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान से वैराग्य से भक्ति से उसका अंतकरण पुष्ट हो जाता है और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया कौन सा अहंकार हम शरीर के नहीं हम संसार के नहीं हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान हमारे हैं इस सात्विक भाव को पुष्टि जन्म देती है जब हमारा ज्ञान वैराग्य भक्ति पुष्ट हो जाती है तो यह भाव सहज हमारे जीवन में आ जाता है माता रामो मत पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नीव जाने न जाने क्रिया ने योग को जन्म दिया धर्मात्मा मनुष्य निष्क्रिय नहीं होता क्रियाशील होता है अकर्मण्य नहीं होता क्रियावान होता है और यह क्रियावान सपंडिता जो क्रियावान है वही पंडित है और महाराज जी यह क्रियाशीलता गतिशीलता गोमाता प्रदान करती गाय की सेवा करो हम हमेशा आप गतिशील बने रहोगे क्रिया ने योग को जन्म दिया जब क्रियावान होता है तो उस जीव का परमात्मा से योग हो जाता योग माने जुड़ना मिलना भगवत प्राप्ति इसको हो जाती क्रिया ने योग को जन्म दिया क्योंकि योगा कर्म सु कौशलम कर्म सु कौशलम एवं योग धर्म की पत्नी है उन्नति इस प्रकार का व्यक्ति निरंतर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता चला जाता है वर्तमान समय में जिसे उन्नति कहा जा रहा है वो वस्तुतः उन्नति नहीं है वो पतन है वो अवनति है उन्नति नहीं है। हमारे जीवन में हमारे चरित्र का विकास हो हमारे ज्ञान का विकास हो हमारे वैराग्य का विकास हो प्रेम का विकास हो दया आदि सद्गुणों का हमारे जीवन में विकास हो प्रकाश हो तब तो हमारी उन्नति मानी जाएगी और खाली भौतिक वस्तुएं हम बटोरें और पूरे राक्षस बन जाएं खाना पीना भोगना देखना सुनना समझना सब एकदम अशुर के जैसा हो जाए तो उस उन्नति को उन्नति नहीं कहा जा सकता हमारा आग्रह है इस देश के शासक इस देश को गो माता की इसके संरक्षण और संवर्धन के माध्यम से वास्तविक उन्नति के पथ पर ले जाएं। आज जो भयंकर घृणित घटनाएं घट गट रही हैं, अश्लील घटनाएं घट गट रही हैं समाज में उनका मूल कारण है कि लोगों को पवित्र आहार नहीं मिल रहा है और पवित्र आहार केवल गाय से मिलेगा हम बिल्कुल सच्ची बात कहते हैं घर घर में गाय पले और हर व्यक्ति पंचगव्य का किसी न किसी रूप में नित्य आहार करे तो हम समझते हैं कि जितनी कन्याए होंगी वे सब सती साध्वी सावित्री और अनुसुईया हो जाएंगी और जितने बालक होंगे वे ध्रुव और प्रहलाद हो जाएंगे फिर ऐसी घटनाएं इस देश में नहीं घटेंगी जिससे देश के चरित्र को लज्जित होना पड़े। और ये गो माता की कृपा से बड़ी सरलता से संभव अब देखो कुसंस्कार कुसंग वो तो बहुत प्रचुर मात्रा में परोसा जा रहा है टीवी के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अखबार के माध्यम से आधुनिक शिक्षा के माध्यम से कुछ संस्कार खूब दिए जा रहे हैं और अच्छे संस्कार अच्छे संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं हमको किसी चैनल की बड़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन इस संस्कार ने लोगों को खूब संस्कार दिए संस्कार चैनल इसका नाम जिसने भी रखा है सोच समझ के रखा इस चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों को अच्छे सत्संग की संस्कार की प्राप्ति होती है ये बहुत अच्छी बात है सत्संग बिल्कुल नहीं है अकुसंग ज्यादा है खानपान पान भी अशुद्ध है तो दो चीजें होनी चाहिए एक सदाचार संबंधी शिक्षा अनिवार्य हो भारतवर्ष में गीता किसी जाति विशेष पंथ विशेष का नहीं मानव मात्र के कल्याण का सदग्रंथ है अनिवार्य रूप से प्रत्येक भारतवासी को कम से कम गीता जी पढ़ाई जाए और प्रत्येक व्यक्ति गोसेवक बने गव्य पदार्थों का आहार करने वाला बने हम समझते हैं ये दो कार्य हो जाएंगे तो इस देश में बलात्कारियों को दंड देने की के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस देश में कोई बलात्कारी अन्यायी अत्याचारी पापाचारी पैदा ही नहीं होगा पैदा ही नहीं होगा और यदि ऐसा न किया गया तो ये बात पक्की समझ लीजिए चाहे जितने कठोर कानून बना दीजिए ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है क्यों नहीं रुकेंगी? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कामा तुरा न भयम न लज्जा काम का वेग जब मनुष्य में आता है तो न उसमें भय रहता है न उस समय लज्जा रहती है फिर उसको मौत भी नहीं दिखाई पड़ती है इनको एकमात्र इनका उपाय है अच्छे विचार देकर अंतकरण को बदलकर भाव को बदलकर हम जीवन को बदल सकते हैं और हमारे हृदय को बदलने में हमारे विचारों को बदलने में समर्थ है पूजया गोमाता हम आप लोगों से पूछ रहे हैं जो गो सेवा से जुड़े हुए हैं सही बोलना झूठ मत बोलना सती के स्थान पर बैठे हो जब तक आप लोग गो सेवा से बिल्कुल नहीं जुड़े थे उस समय आपकी सोच आपकी विचारधारा और अब जुड़ने के बाद आपकी सोच समझ और विचारधारा इसमें कुछ अंतर अनुभव में आ रहा है कि नहीं सच्ची बात बताओ बहुत बड़ा अंतर समझ में आ रहा है अंतर समझ में आ रहा है प्रत्यक्ष लाभ मिल। अब इससे इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा उन्नति ने दर्प को जन्म दिया बुद्धि ने अर्थ को जन्म दिया इस प्रकार से धर्मात्मा मनुष्य बुद्धि संपन्न होता है और बुद्धि ने अर्थ अर्थ माने पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि बुद्धि के द्वारा हो जाती है मेधा ने स्मृति को जन्म दिया धर्मात्मा पुरुष मेधा से संपन्न होता है और जो मेधा से संपन्न होता है उसे निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहती है शरीर संसार की भले भी स्मृति बनी रहे लेकिन भगवान की स्मृति कभी कम होती नहीं है धर्म की पत्नी है तितिक्षा, सहनशीलता और उसने क्षेम को जन्म दिया सहनशील व्यक्ति का परम कल्याण होता है उसको मोक्ष कारक ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है एकादश ब्राह्मण का इतिहास है वो केवल सहन करता था सहन करते करते उसको भवबंधन से छुड़ाने वाला ज्ञान प्राप्त हो गया धर्म की पत्नी हिरी है लज्जा ये बारहवीं पत्नी है धर्मात्मा मनुष्य लज्जावान होता है उसे अपने बड़ों की लाज होती है और धर्म शून्य सदाचार शून्य व्यक्ति निर्लज होता है आज बालक बालिकाओं में धर्म और सदाचार का अभाव होता चला जा रहा है खान पान विचारों की अशुद्धि के कारण इसलिए उनको कोई लज्जा नहीं ना राष्ट्र की लज्जा ना देश की लज्जा ना अपने कुल खानदान की लज्जा न अपने बड़े बूढ़े माता पिताओं की लज्जा कोई लज्जा नहीं जो मन में आता सो करते हैं अब बड़े लोग रोकें तो कोई पटरी पर सो जाएगा तो कोई का, काई की गोली आती है वो खा लेगा सैलफास खा लेगा कोई पंखा पर झूल जाएगा अब बेचारे पिताजी फिर बंधे डोले पुलिस के चक्कर में यह हालत या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी श्रद्धा सतां प्रभव लज्जा पापात्म क्रत धीया सुबु या श्री स्वयं सुकृतिना भुवने सुलक्ष्मी पापात्म क्रत धृदय सुबु श्रद्धा सतां कुन लज्जा परिपाल देवी विश्वम ये लज्जा साक्षात भगवती दुर्गा का स्वरूप है ये भी भगवान धर्म की शक्ति है लज्जा और लज्जा ने किसे जन्म दिया लज्जा ने विनय को जन्म दिया जिसको अपने भीतर लज्जा का भाव जिसको होता वो व्यक्ति विनयी होता है माता पिता के प्रति विनम्र गुरुजनों के प्रति विनम्र लज्जावान विनयी होता है लज्जा कैसी होनी चाहिए एक बार की बात है श्री अवध में श्री कनक भवन में रंग महल में जहां सेज पर श्री सीताराम जी विराजमान हैं, एक बार श्री किशोरी जी ने कहा हे प्राणनाथ हमारी एक इच्छा है हमारा मनोरथ है क्या है आपका मनोरथ बोले आप पहले वचन दो कि मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा राम जी बोले क्या अविश्वास बोले अविश्वास बिल्कुल नहीं फिर भी वचन लेना चाहती हूं सरकार ने मुस्कुरा कर करके ठीक है तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा क्या मनोरथ है श्री किशोरी जी ने कहा हमारा मनोरथ है कि आज मैं आपका श्रृंगार तो अपने स्वरूप में करूँ राम जी को तो सीता जी बनाऊ और आप मेरा श्रृंगार अपने स्वरूप में करें माने जानकी जी राम जी बन जाएं और राम जी जानकी जी बन जाएं इसको विपरीत श्रृंगार की लीला कहते हैं विपरीत श्रृंगार की इच्छा है फिर बड़े दर्पण के आगे बैठ के देखेंगे आप कैसे लगते हो हमारे स्वरूप में और मैं कैसी लगती हूं आपके स्वरूप में आस्वादन करेंगे रूप माधुरी का ठाकुर जी बहुत संकोच में पड़ गए लेकिन अब किशोरी जी ने कहा है अब तक तो कभी इतना आग्रह किया नहीं था वचन भी ले लिया बोले तो मुझे तो आता नहीं कैसे पहनेंगे ये सब कपड़ा जनाने कपड़ा कैसे पहनेंगे हमारे बिहारी जी को तकलीफ़ नहीं है वो तो चाहे जब जनाने मर्दाने चाहे जो बन जाए वो सब सीखे सिखाएं पर राम जी के लिए थोड़ी कठिनाई है किशोरी जी ने कहा कि कोई बात नहीं मैं आपका श्रृंगार कर दूंगी तो श्री किशोरी जी ने राम जी को सुंदर लहंगा फरिया चूनर उड़ा दी नथ पहना दी और उनके घुंघराले ले के सैसे काढ़ के चिमटी लगा के बेणी गूथ के बीच में सुंदर सिंदूर से मांग भर दी और राम जी ने किशोरी जी का श्रृंगार कर दिया किशोरी जी बढ़िया सुंदर पीली धोती लांग लगा के पहने हुए हैं कवच धारण किए हुए धनुष है वाण है कलंगीदार तुर्रादार सुंदर कीरीटयुक्त सुंदर मुकुट है अब दोनों दोनों के सन्मुख बैठ करके परस्पर रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुने इसी बीच में महर्षि वशिष्ठ अब ये लीला होते होते श्रृंगार में भी समय बीत गया ब्रह्मवेला आ गई महर्षि वशिष्ठ रोज ध्यान में मानसी सेवा करते सीताराम जी की क्योंकि प्रकट में तो सरकार ही उनके चरण धोते हैं तो मानसी में सीताराम जी की इष्ट देवता की पूजा करते हैं आज जब ध्यान करने लगे वशिष्ठ जी तो राम जी तो गौर दिखाई पड़े और सियाजू श्याम दिखाई पड़ी श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृंदावन विहारी लाल तो नारायण वशिष्ठ जी बार बार ध्यान करें कि आज श्री रघुनाथ जी गौर कैसे हो गए और श्री सियाजी श्याम कैसे हो गई कोई ध्यान जनित विकार तो नहीं लेकिन वशिष्ठ के ध्यान में ऐसा विपरीत दिखना ठीक नहीं है बार बार ध्यान करते हुए ही दिखाई पड़ता अंत में विचार किया कि अपने ध्यान को परिपक्व करने के लिए चलें एक बार चल देखें तो सही सहसा महर्षि वशिष्ठ कनक भवन के द्वार पर पहुँच गए अब गुरु को कौन रोके सीधे ही महल के निकट पहुँच गए सखी सहचरियों ने खटखटाया, बोले तो सरकार श्री गुरुदेव पधारे अब गुरुजी आ गए हैं अब तो तुरंत खोलना चाहिए अब श्रृंगार दूसरे तरीका क्या करें तो जल्दी जल्दी राम जी ने अपना श्रृंगार उतारा राम जी ने अपना श्रृंगार धारण किया किशोरी जी ने अपना श्रृंगार धारण किया दोनों अपने वास्तविक स्वरूप में आए और कपाट खोलकर गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया गुरुजी प्रतीक्षा करनी पड़ी क्षमा करना रामभद्र आप तो ब्रह्मवेला के पूर्व ही स्नान कर लेते थे आज लगता है स्नान नहीं किया कुछ विलंब हो गया हाँ गुरुजी स्वस्थ हैं ठीक हैं मन प्रसन्न है ठीक हैं ऊपर से नीचे तक देखते हैं बिल्कुल ठीक हैं क्या दिख रहा था ध्यान में तब तक राम जी के सब श्रृंगार तो ठीक हो गया था पर ये केस ऐसे थे बीच में सिंदूर था वो दिखे वो देखते ही समझ गए कि यह लीला हुई है ये श्री रघुनाथ जी किशोरी जी के स्वरूप में दर्शन दे रहे थे और श्री किशोरी जी रघुनाथ जी के स्वरूप में दर्शन दे रहे थे इसलिए ऐसी अनुभूति हुई इसका प्रमाण है ये सिंदूर का चिन्ह अब तो समझ में आ गया वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर कहा जय जय जय जय जय जय वशिष्ठ ने जो ध्यान में देखा वह सत्य था बोध हो गया अब मैं संतुष्ट हूँ आप अपना नित्य कृत्य करें और वशिष्ठ जी चले गए पर राम जी यह सुनकर इतने लजा गए धर्मात्मा लज्जावान होता लज्जावान विनयी होता है इतने लजा गए राम जी कि अब भीतर से कपाट बंद कर लिए निकलना ही बंद कर दिए बाहर निकले माताएं व्याकुल भरत जी व्याकुल लक्ष्मण जी व्याकुल शत्रुघ्न जी व्याकुल हनुमान जी व्याकुल सुमंत्र जी व्याकुल सब व्याकुल सरकार खोलते ही नहीं हाहाकार मच गए अयोध्या में सरकार ने दर्शन देना बंद कर दिया पता नहीं क्यों नाराज हो गए फिर कोई ऐसी समस्या हो गए उसका समाधान भी गुरु जी के पास वह जी के पास फिर समाचार गया वह जी महाराज समझ गए कि रघुनाथ जी के संकोच का कारण क्या है अरे सब भीड़ भाड़ खत्म करो हम जाएंगे अकेले मिलेंगे सब संकोच दूर हो जाएगा वशिष्ठ तो जी गए कुंडी खटखट वत्स रामभद्र मैं गुरु वशिष्ठ द्वार पर खड़ा हूं वत्स द्वार खोलो अब और के लिए तो राम जी ने नहीं खोला पर गुरु जी कहे तब तो खोलना पड़ेगा तुरंत द्वार खोला राम जी ने चरणों में प्रणाम किया हृदय से लगाकर कहा इस रहस्य को वशिष्ठ के अतिरिक्त कोई नहीं जानता है इसलिए तुम अब संकोच का त्याग करके सबको दर्शन देकर सबके हृदय को आह्लादित करो कहकर चले गए तब राम जी का संकोच दूर हुआ लज्जा बहुत ऊंची वस्तु है धर्म की शक्ति लज्जा है और लज्जा ने प्रश्रय को जन्म दिया प्रश्रय का तात्पर्य है विनय लज्जावान मनुष्य विनयी होता है हमारे यहां विनय को भक्ति महारानी का वस्त्र कहा गया है विनय को विनय कहो चाहे नम्रता को एक ही बात विनय को नम्रता को भक्ति महारानी का वस्त्र कहा गया इसका तात्पर्य है कि यदि आपकी भक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो आपकी भक्ति वस्त्र ही ना है वस्त्रही ना भक्ति भगवान को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वसन हीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी इसलिए कहा नवनी बसन पन सोधो लगाई नवनी बसन पन सोधो नम्रता वस्त्र है और भक्त में नम्रता कब आती है जब उसके हृदय में लज्जा का भाव आता है तभी नम्रता आती है निर्लज व्यक्ति में नम्रता नहीं होती निर्लज व्यक्ति में बिल्कुल नम्रता नहीं होती वो चाहे जहां चाहे जैसा करने लग जाए लज्जा ही नहीं है तो नम्रता कहां से आएगी लज्जावान व्यक्ति में नम्रता होती है ये धर्म की द्वादश शक्तियां हैं धर्म की तेरहवीं शक्ति है उसकी पत्नी है मूर्ति हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे महाराज जी कहते थे आशय ये है सुखदेव जी के कहने का कि धर्मात्मा मनुष्य धर्म की द्वादश शक्तियों से जब समन्वित होता है तब वह मनुष्य नहीं रह जाता वो धर्म की मूर्ति बन जाता है धर्म मूर्ति हो जाता है ये धर्म मूर्ति कौन है रामो विग्रहवान धर्म राम जी के लिए वाल्मीकि में विग्रहवान धर्म कहा गया और मारीच कह रहा है रामजी के लिए एश धर्म सनातन क्या कह रहा है ये रघुनाथ जी साक्षात सनातन धर्म है मूर्ति मानता धर्म की मूर्ति बन जाता है दूसरा भाव है धर्म की तेरहवीं शक्ति मूर्ति है इसका तात्पर्य बिना मूर्ति के धर्म नहीं होता प्रत्येक धर्म प्रत्येक पंथ प्रत्येक उपासना में किसी न किसी रूप में मूर्ति को स्वीकार किया गया है। मूर्ति माने क्या है हमारी उपासना का प्रतीक उसी को मूर्ति कहते हैं इसलिए जल को भी मूर्ति कहा गया अग्नि को भी मूर्ति कहा गया सूर्य को भी मूर्ति कहा गया ये सब मूर्ति है अब एक ऐसा पंथ है जहां अग्नि हमेशा रखी जाती है पारसियों में वह अग्नि ही उनकी श्रद्धा का प्रतीक है कहीं जल हमेशा रखा जाता है जल ही उनका प्रतीक है कहीं ग्रंथ रखा जाता है, हमारे सिख समुदाय में ग्रंथ को ही गुरु का स्वरूप माना जाता है श्री गुरु ग्रंथ साहब ये ग्रंथ ही उनके लिए भगवान का प्रतीक है भगवान की मूर्ति है किसी भी उपासना में पद्धति में उपासना पद्धति में किसी ने किसी धार्मिक प्रतीक को अवश्य हमें स्वीकार करना पड़ता है करना चाहिए और उस प्रतीक को ही मूर्ति कहते हैं कहा तक कहें जैन बौद्ध इनमें भी प्रतीक का आदर है कोई ऐसा धर्म पंथ नहीं है अरे कहां तक कहें हम महाराज मुसलमान जो बुत परस्ती के बहुत खिलाफ रहते हैं बुध परस्ती बुद्ध परस्त, माने मूर्ति मूर्ति पूजक उसको बहुत वो बुरा मानते हैं पर उनकी जो एक विशेष इमारत है वो क्या है एक विशेष दिशा में क्यों झुकते हैं एक विशेष आकार प्रकार आला क्यों बनाते हैं वह उनकी मूर्ति है मजार पर क्यों चद्दर चढ़ाते हैं वो उनकी मूर्ति है उनकी आस्था का श्रद्धा का प्रतीक है मूर्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है देखिए हमारे सनातन धर्म में माताएं कई व्रत करती हैं तो वो कौन कौन देवी वो गेरू से रुई एक लकड़ी में रुई लगाकर करके उससे बना देती है कौन कौन सी माता होती है वो दीवाल पे बना देती ना अलग अलग जगह उनके अलग अलग नाम होते हैं उनकी पूजा की जाती है हल्दी से बना देती है तुलसी के आल वो मूर्ति है कार्तिक स्नान करती तो रज से बना देती वो मूर्ति है वृक्ष के रूप में हम स्वीकार कर लेते तो वो मूर्ति है गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते वो मूर्ति है ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लेते वो मूर्ति है माने मूर्ति के बिना धर्म नहीं होता महाराज कहां तक कहें हमारे राजस्थान प्रदेश में रामानंद संप्रदाय की ही शाखा राम सनेही संप्रदाय है, उनके कई पुराने राम द्वारों में मूर्ति नहीं किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं तब क्या विराजमान है उनके आचार्यों की खणाऊ विराजमान है उनके आचार्यों की पवित्र वाणिया जैसे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है इसी पद्धति से वाणिया विराजमान है तो उन आचार्यों की पादुकाएं उनकी वाणिया यही उनकी मूर्ति है यही यह उनके लिए श्रद्धा का विषय है आस्था का विषय है आस्था के भावना के श्रद्धा के प्रतीक को ही मूर्ति कहा जाता है इसलिए मूर्ति पूजक तो सब हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो मूर्ति पूजक ना हो पर ईमानदारी से हम मूर्ति पूजक हैं ये स्वीकार करने वाले लोग कम हैं। जब किसी ने किसी रूप में हम मूर्ति को स्वीकार करते ही हैं, तो पर हम दवे से क्यों खुलकर स्वीकार करना चाहिए है? अब देखिए ब्राह्मणों से पूछिए अभी आप यज्ञ हो रहा वहां देखिए यज्ञ में पीठ बने हुए हैं उसमें कोई मूर्ति है ये क्षेत्रपाल मंडल है ये नवग्रह मंडल है ये चतुष्टी योगिनी मंडल है ये सप्तमािका है ये षोड़श मातृका है ये लिंगतोभद्र है ये सर्वतो भद्र है वहां कोई मूर्ति नहीं है रंग रंग करके चावल रखे हैं लेकिन वो भी मूर्ति है कि नहीं वहां पूजा होती कि नहीं कलश में मूर्ति मानकर पूजा होती कि नहीं प्रतीक को ही मूर्ति कहते आर्य समाज वाले लोग मूर्ति को स्वीकार नहीं करते पर अग्नि को स्वीकार करते हैं कि नहीं अग्नि में आहुति देते हैं कि नहीं हर व्यक्ति को मूर्ति के बिना धर्म संभव नहीं है और जब हम मूर्ति धर्म की मूर्ति जब आ जाती है धर्म की तेरहवीं शक्ति जब मूर्ति प्रकट हो जाती है तो मूर्ति के ही गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हो जाते हैं मूर्ति के गर्भ से नर नारायण प्रकट होते हैं अर्थात भगवत प्राकट्य भगवत दर्शन मूर्ति के माध्यम से ही होता है बोलो भक्तवत्सल भगवान की मूर्ति के स्वरूप में ठाकुर जी ने इतनी लीलाएं की हैं इतनी लीलाएं की हैं कि उनका संकलन किया जाए तो संकलन करना भी महाराज बड़ा कठिन इतना कठिन काम एक गांव की बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे ज्यादा से ज्यादा पच्चीस तीस साल पुरानी घटना होगी अनुमान है तीस वर्ष से अधिक पुरानी घटना नहीं सत्य घटना है एक गांव में हम भी उस घटना की साक्षी माताजी का दर्शन करके आए महाराज जी के साथ गए थे ललितपुर जिले के एक छोटे से गांव की बड़ा गांव है उसकी घटना पूरा कला की घटना वहां एक माताजी जीवन भर उन्होंने घर में भगवान का मंदिर बड़ा मंदिर था चतुर्भुज जी का मंदिर तो मंदिर में रसोई बनाने की अपरस में रसोई बनाने की बर्तन मांजने की पार्सद धोने की और मंदिर में सफाई की सेवा उन्होंने की ऐसी कोई घटना घट गट गई कि उनकी कमर टूट गई कूला टूट गया ऊपर छत से भ्रम हो गया उतरने में और सीधे उतरे आए तो नीचे गिरी फर्श पर टांग टूट गई अब उम्र बहुत थी अस्सी पिचासी वर्ष की उम्र थी डॉक्टर के पास ले गए उन्होंने कहा ये ठीक नहीं होंगे ऑपरेशन की स्थिति नहीं है ले जाओ घर ले जाओ कुछ दिन इलाज चला घर पर आ गए अब खड़ी नहीं हो सकती थी तो ठाकुर जी को उन्होंने बोलना शुरू किया कि हमने बचपन से ही तो पूजा करिए सेवा करिए और हमारी बुढ़ापे में भगवान ने टांग तोड़ दी और हमारी टांग ठीक करो नहीं तो हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे बोली भाली मैया थी ऐसी बोलती एक दिन वो पता नहीं कैसे खिसक खिसक के मंदिर में चली गई सत्य घटना है और भीतर से मंदिर बंद कर लिया पता नहीं ठाकुर जी से क्या बातचीत होगी थोड़ी देर में उनके पुत्र स्नान करके गए देखा मंदिर में कोई घुसा है घबरा गए कौन घुस गया खटखटाया तो बोले गल्लामा चाबी खोलती हूं भीतर से किवाड़ खोले और ऐसे सीधे चलती हुई चलिए अरे तुम्हारा ये कूला कैसे ठीक हो गया टांग कैसे ठीक हो गई हो कैसे गई ठीक हमने चतुर्भुज भगवान से कहा कि तुमने हमारा पैर तोड़ा है क्यों ऐसा बुद्धि में भ्रम पैदा कर दिया कि हम जीना से ना उतर के सीधे छत से उतर आए तुम्हारी इच्छा के बिना पत्ता हिलता नहीं तो ये ऐसा हुआ तुम्हारी इच्छा से हुआ तो तुमने हमारी टांग तोड़ी है या तो हमारा पैर ठीक करो नहीं तो चंदन घिसने वाले पत्थर से हम तुम्हारा पैर तोड़ दें जैसी ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी सिंहासन से उतरे उन्होंने हमारे पैर पैसे से हाथ फिरा के मालिश की ठीक कर दिए। उसके काफी समय तक वो माता जी जीवित रही महाराज मेला लग गया दर्शन के लिए तमाम लोग दर्शन के लिए पहुंचे ये सच्ची घटना उस गाँव ठीक हो गया पैर। पर इस घटना को सुन के आप लोग ऐसा मत करना कि हम भी कहें हमारा पैर टूट गया तो भगवान का पैर तोड़ेंगे उस माताजी में विश्वास इतना दृढ़ था कि ये मूर्ति नहीं है ये साक्षात भगवान है यह उसमें विश्वास दृढ़ था इसलिए ऐसी घटना घट गट गई अभी कुछ समय पूर्व की बात है दक्षिण भारत में एक माताजी ने साक्षात भगवान को केले पबाए साक्षात भगवान को केले पबाए ऐसी कितनी घटनाएं हैं बहुत सी घटनाएं लोग करते हैं अभी मुश्किल से दो तीन वर्ष पुरानी घटना होगी ऋषि महात्मा, महात्मा, स्वामी महात्मा उन्होंने नियम ले रखा था कि द्रव्य का स्पर्श करते नहीं थे पैसा नहीं छूते थे और किसी से कुछ याचना नहीं करते बस रिक्शा में जो मिल जाए बस वही नाव में बैठ के पार हो रहे थे बीच में आजमन क्या उनका चश्मा बूढ़े महात्मा चश्मा गिर गया गंगा जी अब बिना चश्मा के उन्हें दीखे नहीं नौका वाले ने पार तो कर दिया बाहर बैठ के विष्णु सास का पाठ करने लगे कि अब कुटिया तक तो हम जा नहीं सकते कोई हाथ पकड़ के ले जाएगा तो ले जाएगा बूढ़े महात्मा कहाँ जाए पाठ कर रहे थे उसी समय थोड़ी देर बाद एक मछली बीच धार में से उनके चश्मा की डंडी मुंह में पकड़ के आई गंगा जी चीरते हुए और उछल के उनकी गोद में गिरी और चश्मा छोड़ के वो मछली फिर जल में कूदी चली गई ये तीन साल पुरानी घटना है पूज्य श्री रविपुरी जी करके बहुत अच्छे विद्वान संत हैं है जी महाराज उन महापुरुष ने ये घटना हमको सुना बोले महाराज जी अभी की घटना है अब वेदों का उद्धार करने के लिए तो मत्स्यावतार हुआ ही ठाकुर जी ने महात्मा का चश्मा उधार करने के लिए भी मत्सावतार ले लिया चश्मा लेके नहीं मछली चश्मा लेके पकड़ के आवे और गोद में छोड़ के चली जाए ये अनहोनी घटना है तो नारायण इस प्रकार की लीलाएं भगवत कृपा से होती रहती हैं। जब मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट भये तब तो महाराज तीनों लोगों में जय जयकार होने लग गई भगवान के जन्म का उत्सव होने लग गया और भैया भगवान सहज कृपा करके अपने प्रेमियों को दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रभु मेरे तम प्राण प्यारे प्रेम भक्ति निज धाम दीजिए प्रेम भक्ति निज नाम दीजिए प्रेम भक्ति निज नाम दीजिए प्रेम भक्ति निज नाम दीजिए दयाल अनुग्रह धार रे दयाल अनुग्रह धार प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे रे चरण तिहारे प्रीतम सुमों चरण तिहारे प्रीतम तम हृदय तिहारिया हृदय तिहारिया संत जना पे करो बीनती संत जना करो बीन तीन मन दर्शन को प्यासा मन दर्शन को प्यासा प्रीतम प्राण प्यारे प्रभु मेरे प्रीतम प्राण के भू मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे आुरत मरण जीवन हरी मिलते बिछुरत मरण जीवन हरी मिलते जन को दर्शन दीजे जन को दर्शन दीजे नाम आधार जीवन धन नानक नाम आधार जीवन धन नानक नाम आधार जीवन धन नानक नाम आधार जीवन धन नानक प्रभु मेरे कृपा की जय